हरिओम पूज्य संतों के चरणों में वंदन यहाँ पधारे हुए जो भी विद्वानगण हैं पूज्य बाबा जी सोमदत्त जी एवं बुधदेव के सभी के चरणों में श्रोताओं के चरणों में भी वंदन अभी ट्रस्टियों एवं दूसरे विशेष लोगों के द्वारा संतों का सम्मान होगा हरि ओम नमो गुभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः भगवान भगवान की जय की जय संसार में जितने भी प्राणियों का प्रादुर्भाव होता है उन सभी प्राणियों की गति परमात्मा की ओर ही होती है चीटी से लेकर हाथी पर्यत जितने भी शरीरधारी हैं सभी चाहते परमात्मा को ही हैं यदि हम जीवन चाहते हैं तो परमात्मा को चाहते हैं यदि हम सुख चाहते हैं तो परमात्मा को चाहते हैं यदि हम ज्ञान चाहते हैं तो परमात्मा को चाहते हैं तो निश्चित रूप से जीवन सुख की अभिलाषा तो सभी की है उसमें से ये विशेष रचना परमात्मा की मानव शरीर है मानव शरीर के माध्यम से ही हम परमात्मा को पहचान सकते हैं परमात्मा को जान सकते हैं परमात्मा तक पहुंच सकते हैं तो जो परमात्मा को बताने वाला है परमात्मा को लखाने वाला है परमात्मा को मिलाने वाला है उसी तत्व का नाम है गुरु तत्व जब से सृष्टि का सृजन हुआ है तब से समाज में ज्ञान का सम्मान रहा है शायद भर में यदि ज्ञान न होता तो परमात्मा की ओर कोई बढ़ता ही नहीं सुख की ओर कोई बढ़ता नहीं ज्ञान से ही मुक्ति होती है ऋत्य ज्ञानान्न मुक्ति अनेकानेक शुतियां इस बात को कहती हैं तो जिन गुरुदेव के माध्यम से अनंत सुख अनंत शांति मिलती है मैं तो एक परंपरा बनाई गई कि गुरु पूर्णिमा के दिन सभी शिष्य अपने गुरुदेव की पूजा करें। वैसे इस तिथि का नाम व्यास पूजा तिथि भी कहा जाता है ये व्यास पूजा की तिथि है पूर्णिमा लगभग सब जगह सनातन परंपरा में यह हम देखते हैं कि विद्यार्थी गण अपने गुरुदेव की पूजा करके तिथि के माध्यम से और फिर अपने जीवन को ज्ञान की ओर लगा देते हैं हम लोग भी इस पावन पवित्र भूमि में प्रेमपुरी जी महाराज के श्री चरणों में उनकी छत्र छाया में हम लोग भी प्रत्येक वर्ष यहां गुरु पूर्णिमा का पावन पवित्र महोत्सव मनाते हैं और हमारे स्वसाहित प्रकाशन ट्रस्ट की ओर से पूज्य विद्वानों का भी सम्मान होता है महाराज जी के समय से तो हमारे पूज्य विद्वतजन भी आए हैं हम सब विद्वानों को पूज्य संतों को वंदन करते हैं हमारे यहां नास्तिक उसको नहीं कहते हैं जो मूर्ति नहीं मानता है हम लोग नास्तिक उसे कहते हैं जो वेद को नहीं मानता है वेद की प्रतिष्ठा जिसके चित्त में नहीं है उसे हम नास्तिक कहते हैं इसलिए जब भी कोई हम लोग आराधन प्रारंभ करते हैं पूजन प्रारंभ करते हैं तो पहले स्वस्ति वाचन करते हैं वेद की गरिमा है हमने तो गुरुजनों से यहां तक सुना है जैसे हम निराजन करते हैं आरती करते हैं ना तो आरती में हमको वेद नहीं आता मानो विद्युजन हमारे समीप नहीं है श्रुतियां हमें याद नहीं है तो हम घंटी बजाते हैं और घंटी में ऊपर श्री गरुण जी महाराज विराजमान रहते हैं तो घंटी हिलाने से गरुण जी महाराज हिलते हैं और गरुण जी के जब पंख हिलते हैं तो उनसे वेदत ध्वनि होती है क्योंकि वेदक ध्वनि परमात्मा को आह्लादित करती है आनंदित करती है प्रसन्न करती है क्योंकि परमात्मा के श्वास से ही निर्जरित है वेद का कोई रचयिता नहीं है तो आई हम सब पहले इस महोत्सव के प्रारंभ में आचार्य प्रवर श्री विश्वनाथ जी शास्त्री से हम प्रार्थना करेंगे वह वेद ध्वनि के माध्यम से स्वस्ति वाचन के माध्यम से वह इस आयोजन को प्रारंभ करेंगे पूज्य श्री आचार्य प्रवर विश्वनाथ जी शास्त्री जी सभी शुक्ल युर्वेद से एक साथ मंत्र बोलेंगे हरि यो मा दै दू भाई जो दूर मुद्दी दईवतुक्त तथरंगमति कांजोति कंत मना शिव स कलमस्तु जे नकमाण्यवासो मनी घीण जग्नेृणव दिव्य दुदीरा जद पूव प्रजाने मना शिव सकलमस्तु जत प्रजात तो तीरम्रेता जसो जसमानते किंचन कारमक्रीयसे ते मना शिव सकलपमस्त जेने भूनुनम भाव की यदारीग्र का मेना सर्वा जेना जे सप्ताहोता ते मना शिव सकलमस्तु जस्म्र गोखे जसमें प्रतिष्ठे रथना भाई जस्म्येत सरवोतम व्रजा मना शिवस कलपमस्त सुखारन वजन्ुख यते शुभ जीनावत प्रातिषं हर जीर जविष्ट ते मना शिव सकल दौ शाताकष शाते पाहा शाते घादाया शाते दसपाता शांदर विषव दांदर ब्रह्म शावू शा शा शा शिरे यो ये हास ता न आभा शांव्य शांति शांति पाशुबिया ओ शाति शाति शाषु शातर्भवतुस्वामी श्रीअानं वहराज भक्त वत्सल भगवा परमादणी पूज श्री प्रेमपुरी जी महाराज का पावन सानिध्य यहां कई लोगों को मिला होगा महाराज श्री का तो सानिध्य अनेकानेक लोगों को यहाँ मिला है पूज्य प्रेम जी महाराज प्रेमपुरी जी महाराज के जिन्होंने दर्शन किए हैं उनका सानिध्य प्राप्त किया है ऐसे भी लोग यहां हैं हमारे पूज्य बाबा जी को भी दर्शन मिला प्रेमपुर जी महाराज का हमारे सत्संगों में जो वयोवृद्ध हैं जिन्होंने महाराज जी का भी बहुत सानिध्य प्राप्त किया है प्रेम प्राप्त किया है वैसे तो इस नाम के हमारे गोविंद के नाम के आए हाँ समय दो लोग हैं और दोनों ही संतों से और गोविंद से प्रेम करने वाले हैं तो हमारे वयोवृद्ध श्री मसूदन जी तिजोरी वाला, उनसे भी मैं प्रार्थना करूंगा कि वह भी अपनी वाणी को इस गुरू पूर्णिमा के पावन पवित्र महोत्सव पर पवित्र करें पूज्य श्री तिजोरी वाला जी स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम सभी संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम बाबा जी सोमदत्त जी पंडितों लोग सभी को मेरा प्रणाम आज महाराज जी को गए शरीर छोड़े 24 साल करीब करीब हो गए फिर हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि महाराज जी हमारे बीच में नहीं है जब हम प्रेम कुटीर के दादर चढ़ के आते हैं कि लिफ्ट में बैठ के ऊपर आते हैं तब महाराज जी की वाणी सुनने को हमको मिलती है और महाराज जी का प्रवचन निरंतर आज अभी तक चला है और चलता रहेगा ये हमको सुनने को महाराज जी का सत्संग हमको सुबह में ही मिलता रहता है सात से साढ़े बजे तक महाराज जी का प्रवचन यहां हमको सुनने को मिलता है अब महाराज जी जब बंबई में थे महाराज जी को सबसे प्यारी चीज क्या थी सत्संग महाराज जी यहां पांच से छह महीना तक बंबई में रहते थे तब हमें सत्संग से निहाल कर देते थे सुबह का सत्संग शाम का सत्संग विपुल में सत्संग रात को सोते समय तक महाराज जी का सत्संग चलता था और अगर हम वहां वृंदावन में हो तो तो वृंदावन में तो क्या पूछना नृत्य गोपाल मंदिर में शंकर भगवान का मंदिर में राधा कृष्ण का मंदिर में में मंदिर और वृक्ष की छाया में और जहां तक महाराज जी वहां रहते थे वहां तक और हम जब जब वहां गए हैं तो हमारे को सत्संग का लाभ मिलता था अभी महाराज जी व्यवहार और परमार्थ को साथ साथ चलाते थे महाराज जी व्यवहार जाओ हमारा शुद्ध हो व्यांसू जी हम परमात्मा कैसे हम दाखिल हो सकते हैं तो महाराज जी का तो व्यवहार और परमा दोनों साथ चलते थे सभी कोई उदासीन आदमी अगर आ गया सत्संग में जाते समय वो हंसते हंसते चले जाता था और महाराज जी ने तीन चार साल अपना शरीर छोड़ा उसके पहले प्रश्नोत्तरी होती थी उसमें हम कुछ प्रश्न लेके मन में रख के आते थे हमें पूछे सिवा मालूम पड़े सिवा भी महाराज जी ऐसा प्रवचन करते थे कि जिसे हमको हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाता था ऐसा संत महात्मा के चरणों में हमारा लाख लाख प्रणाम अभी महाराज जी और तो सब संत महात्मा को हमें सुनना है तो सभी का संतों में मेरा प्रणाम बोलो भक्त सल भगवान की जय मैंने निवेदन किया था कि हमारे जीवन गोविंद के नामश यहाँ दो लोग हैं पूज्य बाबू से भी हम प्रार्थना करेंगे कि वह भी अपनी वाणी को जी हाँ नारायण नारायण नारायण नारायण सभी संतों के पूज्य बाबा के और सभी विधर्जनों के ऐसी चरणों में प्रणाम आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिन है ये भारतवर्ष के कोने कोने में जैसा कि आपने बताया व्यास पूजा के रूप में मनाया जाता है हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे देश की संस्कृति आज भी जीवित है गुरु एक शरीर नहीं होता एक तत्व होता है तत्व होता है आपके सामने महाभारत में एक उदाहरण आता है एकलव्य का एकलव्य द्रोणाचार्य जी के पास में गए कहा कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं द्रोणाचार्य जी ने अपनी असमर्थता एस्थम्द, प्रकट की कि मैं तुमको शिष्य के रूप में स्वीकार किसी भी कारण से नहीं कर सकता एकलव्य निराश होकर गया वन में जाकर उन्होंने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और मूर्ति में श्रद्धापूर्वक विश्वास के साथ प्राण प्रतिष्ठा की मेरे कहने का मतलब क्या है गुरु शरीर नहीं है और एकलव्य ने उनकी आराधना करके जो ज्ञान प्राप्त किया वो शायद अर्जुन को भी प्राप्त नहीं हुआ और जब ब्रह्माचार्य ने एकलव्य से कहा कि तुम मुझे गुरु दीक्षणा के रूप में अपना अंगठा दे दो उन्होंने अपना अंगूठा भी दे दिया इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में गुरु का बड़ा भारी महत्व है नरेंद्र नरेंद्र को विवेकानंद किसने बनाया स्वामी पर, रामकृष्ण परमहंस ने गुरु का हमारे जीवन में इतना बड़ा स्थान है एक शिव है उसके सामने पत्थर आता है शिल्पकार क्या करता है कि पत्थर के बेकार टुकड़ों को हटाकर उसको मूर्ति का रूप देता है तो साक्षात गुरु जो है वो परमात्मा के रूप में है और हम सब तो बहुत भो, भाग्यशाली हैं। हमें तो ईश्वर से ही प्रार्थना करनी है कि संतों का और गुरुजनों का आशीर्वाद मार्गदर्शन हमें जीवन मिलता है और उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन के परिलक्ष्य को प्राप्त कर सकते इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबकी ओर से और प्रेम आश्रम की ओर से सभी संतों के श्री जोड़ना में प्रणाम करता हूँ जय श्री कृष्ण बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय महाराणसी के हम लोग यहाँ 400 मनाते हैं प्रेमपुरी जी महाराज के आश्रम में उनकी ओर से गुरु पूर्णिमा आनंद जयंती आराधन महोत्सव और सन्यास जयंती सत्साहित प्रकाशन ट्रस्ट उसमें कोई न कोई रत्न लेकर के आता है हर बार इस बार भी तीन रत्न आए हुए हैं पूज्य महाराष्ट्र के अध्यक्षता में हम लोग यह महोत्सव मना रहे हैं उन तीनों ग्रंथों का विवचन महाराष्ट्र कराएंगे आपको दर्शन कराएंगे जो अथक परिश्रम करके इन रत्नों को महाराषि के चरणों तक लेकर आते हैं हमारे बाबा जी महाराज के अनुग्रह से पूज सोमदत्त भैया जिनसे हम लोग परिचित हैं सुपरिचित हैं इनको तो बहुत सौभाग्य प्राप्त है मैं तो कई बार सोचता हूँ अभी एक दिन मैं कह रहा था भैया को कि हम लोगों का महाराषि से नाम जुड़ जाता है तो हम आनंद से भर जाते हैं नाम जुड़ जाने मात्र से तो इनको तो परंपरा मिली है महाराषि का अंश ही इनमें आया हुआ है और अंश ही नहीं गुरु दक्षिण गुरु दक्षिण महाराज गुरु मंत्र भी महाराष्ट्र ही लिया है इन्होंने तो महाराषिका दोनों तरफ से इनको अनुग्रह प्राप्त है जो बिंदु संतान भी हैं और नाद संतान भी हैं, ऐसे हम पूज्य सोमृत भैया से प्रार्थना करेंगे वह भी अपनी भाव अभिव्यक्ति रखेंगे पूज्य भैया जी नारायण नारायण नारायण मंचस्थ अध्यक्ष महोदय के श्री चरणों में सादर प्रणाम परम पूज्य महंत श्री स्वामी श्रवणानंद जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम हमारे परम प्रेमास्पद स्वामी श्री रंगानंद जी महाराज जिनकी वाणी हम वृंदावन में सुनते रहे हैं पंडित द्व पंडित श्री विश्वनाथ जी शास्त्री पंडित प्रवर भावेश जी भूपेन्द्र जी महाराज आप जी भूपेन्द्र भाई भूपेन्द्र भाई जी भूपेन्द्र भाई जी हमारे ट्रस्टी मधुसूदन द्वय प्रखर वक्ता एक दोनों ही अच्छे हैं दोनों की वाणी में ओझ है हमारे गिरीश भाई बात, बात। <coughs> पूज्य बाबा जी भी प्रणाम करता हूं बात तो हमारे महाराज ने शुरू की महन महाराज ने श्रवणानंदी महाराज ने कि ये जीव परमात्मा की ओर जाता है हमारे मधुसूदन भाई ने कही कि महाराज ने हमेशा जीवन भर सत्संग किया और हमारे मधुसूदन भाई ने कहा कि पूरे भारत के कोने कोने में ये गुरू पूर्णिमा मनाई जाती है तो ये तीनों बात हम एक में जब जोड़ते हैं तो हमको श्री याद आते हैं और शंकरम शंकराचार्यम केशवम वादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः हमारे जब स्वामी जी कह रहे थे कि वो गरुण के पंखस से वेदन निकले हमको भगवान शंकर का डमरू याद आ रहा था तो ये भगवान भी ज्ञानी होके प्रकट हुआ कि अज्ञानी होके प्रकट हुआ और भगवान ने अगर ये सृष्टि बनाई तो ज्ञान से बनाई कि अज्ञान से बनाई तो हमारे यहां महत्ता ज्ञान की है वो किसने बनाया इस बात की महत्ता नहीं है वो ज्ञान अब बात आती है अग्नि महाराज जी कहते हैं अग्रे इति अग्नि सूर्य आकाश में है तो अग्नि हमेशा ऊपर उठती है फल पेड़ से नीचे गिरता है क्योंकि उसका उद्गम पृथ्वी रही है उसका बीज पृथ्वी में पड़ा इसलिए वो फल उस ओर जाता है तो हमारे स्वामी जी की बात वहां पे पूरी होती है कि ये जो जीव है वो परमात्मा से उत्पन्न है इसलिए वो परमात्मा की ओर खिंचा जाता है आपको कहीं वो सुख वो शांति वो आनंद की अनुभूति नहीं होगी जब तक आप अपने उद्गम से अपने सूत्र से न जोड़े सूत्र से बात आई कि हमारे महाराष्ट्र ने निगम चिंतन करके एक पुस्तक लिखवाई और वो आप लोगों के बड़े काम की है इस पूरे समाज के लिए बहुत काम की है आ, मानो मानो क्या समग्र सृष्टि के कल्याण की भावना से वो है उसमें सारे के सारे वेदों के जो प्रमुख सूक्त हैं उनका श्री ने हिंदी में अनुवाद करा दिया है मधुसूक्त भी है मेधासूक्त भी है शिव संकल्प सूक्त भी है ये सारे के सारे सूक्त भी ले लिए और स्तुतियां भी स्तवन भी लिए हैं तो वो अच्छा केवल अपना ही विचार रख के महाराज जी ने उसको नहीं छोड़ा ये विद्वानों की बात है मैं उसमें महीधर को भी लिया उबट को भी लिया सायणाचार्य को भी लिया किसी को भी छोड़ा नहीं निरुक्त को भी जगह जगह उद्घित किया है महाराज श्री ने कि निरुक्त में इस शब्द का ये अर्थ है सायणाचार्य ने इसका ये अर्थ किया है तो वो पुस्तक हम महाराज श्री की कृपा से यहां पर आप लोगों को प्रदान की जाएगी विप्रवर को और इसके अधिकारी भी यही हैं, जैसे डॉक्टर औषधि देने का दवा देने का अधिकारी डॉक्टर है वैसे ही ये विद्या प्रदान करने के अधिकारी ब्राह्मण हैं। तो ये जो अपने मन से हम कोई भी पुस्तक पढ़ के उसका अर्थ लगा लेते हैं वो गलत भी हो सकता है जैसे कभी किसी डॉक्टर के पास आप गए और उसने एक दवा दे दी बुखार के लिए फिर आपने वो दवा अपने घर में किसी और पे भी प्रयोग की तो एक बार वो ठीक हो सकता है फिर आपने किसी पड़ोसी को भी दे दी वो भी ठीक हो सकता है पर किसी चौथे को उसको उससे एलर्जी हो सकती है उसके प्राण जा सकते हैं तो ये विद्या किस पे अनुकूल है और किस पे प्रयोग करने के लिए अब किसकी बुद्धि बढ़ानी है इसमें मेधा सुप्त है तो बुद्धि से कमजोर बालक की मेधा को बढ़ाने के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए पर कितना चाहिए ये आपके ज्ञान में नहीं आएगा ये किसी विज्ञ से जान के उसका प्रयोग करना चाहिए शत्रु को परास्त करना है तो किस सूक्त का प्रयोग किया जाए अदालत में मुकदमा जीतना है तो किस सूक्त सूत्र, सूत्र का प्रयोग किया जाए ये इस ढंग के प्रयोग वेद में है ये क्योंकि लौकिक है लौकिक विद्या भी है पारलौकिक विद्या भी है तो आपकी रुचि के अनुसार ये दोनों ओर आपको प्रेरित करती है अनुगमित करती है हमारा विस्तार हो गया मैं महाराष्ट्री का एक संस्मरण सुना के बंद करता हूं क्योंकि महाराज जी की बात करने में तो आनंद आता है और हमको सबको सुनने में भी आनंद आता है तो गुरु की बात थी तो महाराज श्री से किसी ने पूछा किसी बच्चे ने कि महाराज जी गुरु क्यों बनाना चाहिए तो महाराज जी ने कहा कि तुम पूछ क्यों रहे हो तो कहा कुछ जानना है तो कहे महाराज जी ने कहा कि गुरु इसीलिए बनाया जाता है एक और जैसे हमारे मधुसुदन भाई ने कहा कि एक पल्लव ने शिक्षा लेने के लिए गुरु का तो वो हमारे आचार्य जी बहुत अच्छा बताते हैं जो इसमें अध्यक्ष है सभा के वो दीक्षा दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु का बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं वो तो हम सुनेंगे ही और एक बार महाराज अहमदाबाद में थे अपने शिष्य वर्ग में तो ऐसे खचाखच हॉल भरा था और गुरु पूजा का ही प्रसंग था तो वो माला फूल वो सब तिघलक चल रहा था और आरती उतारनी थी तो वो माचिस की डिब्बी थाली में नहीं थी तो जो जिन्होंने बुलाया था श्री को उन्होंने अपने बेटे को इशारा किया और फिर बेटा वो सारी भीड़ में से चीरता हुआ गया और माचिस लेके आया फिर सबको चिरता हुआ सबको तकलीफ हुई आने जाने में वो महाराष्ट्री बैठे बैठे देख रहे थे तो फिर उन्होंने नाम लिया उनका राहुल परिवार था बैठे हैं लोग उनसे रसिक भाई का नाम लिया कि रसिक भाई पूजा ऐसे नहीं की जाती है पूजा की सारी सामग्री जुटा के फिर पूजा होती है पूजा के समय उठा नहीं जाता और न किसी को ये बोल के बोला जाता है कि फला चीज लाओ फला चीज नहीं है यहां पे सारी सामग्री जुटा के तो ये बात वहां पर खत्म हो गई पर महाराज श्री के सेवक लोग भी थे हमारे स्वामी डॉक्टर गोविंदानंद जी भी थे तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि इतने लोगों के सामने महाराष्ट्र ने रसिक भाई को बोला तो रसिक भाई पे क्या गुजरी होगी रसिक भाई को तो का अपमान हो गया मतलब ये डॉक्टर स्वामी गोविंदानंद जी के हृदय में यह बात थी तो बाद में एकांत में महाराष्ट्र जी से पूछा कि आपने ऐसा किया तो उनको कैसा लगा होगा तो महाराष्ट्र जी ने कहा कि मैं उनका गुरु हूं और शिक्षा देना मेरा उनका धर्म है तो मैंने उसका प्रयोग किया तो क्या बुरा किया तो ये ये बात हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि गुरु तो सब बनते हैं धन हर लेते हैं जैसे मन हर लेते हैं धन हर लेते हैं तन हर लेते हैं मतलब काम भी करा लेते हैं उनका धन का मतलब ये लौकिक धन की बात नहीं है ते नर घोर नरक मह पर तो जो उनका शोक नहीं हरते जो उनके दुखों का अंत नहीं करते उसको फिर वहां पर नर कर दिया गुरु नहीं रखा गोस्वामी तुलसीदास जी की विशेषता देखिए पहले तो उसको गुरु बना रहे हैं कि गुरु बनके के उसने धन लिया फिर उसको नर बना दे कि नर का कानून उसके ऊपर लागू होगा वो नरक में पड़ेगा तो आ, ऐसे से मंगल में हमारे गुरुवर गुरु परंपरा को हम प्रणाम करते हैं हम विप्रवर को प्रणाम करते हैं आज एक पुस्तक भी आई है महाराष्ट्री की भिक्षु स्वामी शंकरानंद जी उनसे भी महाराष्ट्री में सीखा फकड़ी सीखी जहां वो रहते थे ऋषिकेश में वहां ततयों ने चमगादड़ों ने घोंसले बना रखे थे झाले लगे हुए थे महाराज श्री ने कहा कि आप कहें तो मैं साफ कर दूं तो उन्होंने कहा ये इनका घर है इनको रहने दो हमारे सी कोई प्रीति नहीं है तो ऐसे ऐसे फकड़ उन्होंने फिर महाराज जी को महाराज जी ने उनको एकादश स्तन सुनाया श्रीधर जी के उससे टीका से फिर और भी कई उस आधार पर वेदांत की सुखियों से दसम स्कन सुना एकादश स्कन सुनाने के बाद नवम स्कन सुनाया ऐसे करके उनकी प्रीति भागवत में कर दी तो उन्होंने गुरु दक्षिणा गुरु दीक्षा दी कि हमने ये सुना है तुमसे भागवत तो एक दक्षिणा लेते जाओ और एकांत एक में ले जाके कहे कि आज से तुम गृहस्थ में रहो चाहे संन्यास में रहो आज से तुम अपने को जीव मत मानना तो इस ढंग की दीक्षा देने वाले इस ढंग की शिक्षा देने वाले गुरुजन आप लोग हमारे बीच में हैं हम आप सबको प्रणाम करते हैं गुरुदेव भगवान की जय अब हम पूज्य बाबा श्री के इसी चरणों में प्रार्थना करेंगे कि पूज्य बाबा जी महाराज भी हम सब लोगों को इस गुरु पूर्णिमा के पावन पवित्र महोत्सव पर, पर आशीर्वचन देंगे पूज्य श्री बाबा जी महाराज बोधमयं नित्यं बोधमय शंकर शकरूं यमाश्रिति वक्रोपी चंद्र सर्वत्र तो प्रेमपुरी आश्रम में श्री प्रेमपुरी जी के गोद में हम सब विराजमान हो करके गुरु पूर्णिमा का उत्सव मना रहे हैं व्यक्ति होता तो लघु ही है क्योंकि उसका प्राकट्य लघु रूप में होता है और उसको गुरु बनाने के लिए एक आकार देना पड़ता है और जब तक आकार देंगे नहीं तब तक वह गुरु होगा ही नहीं वो लघु का लघु ही रहेगा और ये लघु निकलता है गुरु से और गुरु से निकलता है और उस गुरुत्व को प्राप्त करता है प्रतिपदा से आरंभ करके पूर्णिमा तक हमको पहुंचना है और प्रतिपदा से आप निकले हो और पूर्णिमा तक प्राप्त करना है तो पहले हमको पूर्णिमा को ही प्राप्त करना पड़ता है क्योंकि जब आपका पुरोहित यज्ञोपवीत कराता है तो आपको ऊपर उठने की दीक्षा देता है और वह यज्ञोपवीत होता है उसके योग्य आप अधिकारी हो जाए तो उसके लिए यजो कवी हुआ उसका एक नाम नाम उपनयन है और हमारे भाषा में उसको जनेऊ कहते हैं। तो ये जनेऊ क्या है माने जन जन को ऊपर उठाने की विद्या का ही नाम तो जनेऊ है तो जब वो जनेऊ देने के लिए प्राप्त करने के लिए आप गायत्री मंत्र का उपदेश करते हैं और गायत्री मंत्र का जब उपदेश प्राप्त होता है सूर्य की उपासना अग्नि उपासना तेजस्वी की तेजस्वी की उपासना जब हमको आरंभ करना है तो उस तेज को समझने के लिए हमको गुरु के पास जाना पड़ता है तो वहां तो किसी ने कहा काशी जाओ और किसी ने कहा कश्मीर जाओ तो जाना वहीं है जहां हमको गुरु की प्राप्ति हो जाए महाराष्ट्र को इन गुरुओं की तलाश में कितना भटकना पड़ा है उसको भटकने शब्द से तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि जो जिज्ञासा है वो इतनी प्रबल है कि वो उनको कहा नहीं ले और जो अपने पावन जीवन चरित में उन्होंने उल्लेख किया है उसमें बीसों पच्चीसों लोगों की चर्चा की गई है और उनके पास जाकर के उनके बर्तन भी धोए हैं उनके कपड़े भी धोए हैं हां। और अपना अनुष्ठान अपनी पूजा उसको उन्होंने जाहिर रखा है तो गुरु के पास जाने के लिए जब व्रतबंध होता है तो गुरु के पास व्यक्ति जाता है और वहां से वेदारंभ आरंभ होता है और आज व्यास पूजा हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो ग्रीष्म है ताप है और उस ताप से जब व्यक्ति तप्त होता है तो वर्षा की आकांक्षा करता है और इस वर्षा ऋतु में ये गुरु पूर्णिमा पूर्णिमा जो ये प्राप्त होती है वह हमको संतृप्ति के लिए अपने जीवन की नवीन खेती को आरंभ करने के लिए वह गुरु के पास हमको जाना पड़ता है और वहाँ से वेदारंभ होता है ये चौबीस वर्ष का काल जो है यज्ञोपवीत वेदारंभ और समावर्तन ये चौबीस काल को हम घंटे दो घंटे में ये तीनों प्रक्रिया को आज पूरा कर लेते हैं संस्कार तीन है ना ये वेदारंभ यज्ञोपवीत हुआ और उसके बाद अंतिम संस्कार मन विवाह की योग्यता प्राप्त करके आप गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होते हैं ये बीच का जो है ब्रह्मचर्य काल पूरा होता है तो इस ब्रह्मचारी काल को पूरा करने के लिए गुरु की सेवा करनी पड़ती है और वहीं से हमारी ये व्यास पूजा जो है प्रथम दिन जब गुरु घर में हम प्रविष्ट हुए तो गुरु का पूजन करके वेदारंभ हमारा आरंभ होता है और इसलिए ये व्यास पूजा की पद्धति जो है आरंभ हुई तो व्यास पूर्णिमा फिर इसके बाद कुशोत्पाटन होता है यज्ञ यज्ञोपवीत के यज्ञोपवीत इसलिए हुआ है कि यज्ञ के अधिकारी आप हो गए तो यज्ञ के लिए कुछ की जरूरत पड़ेगी ये हम पुरानी बात बोल रहे हैं ये आज हमारे काल से इसमें कोई प्रचलन किसी बात के, बात का नहीं रह गया है तो हम केवल स्मरण ही करा रहे हैं कि ये गुरु पूजा का जो है इस रूप में आरंभ होता था और जब ब्राह्मण गुरु सन्यासी तो जब आप ब्राह्मणत्व को का निर्वाह ठीक करते हैं संध्या बंदन ठीक करते हैं यज्ञ यज्ञ यग्य करते हैं गृहस्थ धर्म का ठीक निर्वाह करते हैं तो उसके बाद हमको सन्यासी गुरु को प्राप्त करके और ब्रह्म विद्या का उपदेश देकर के और घर द्वार को बेटों पर छोड़ करके वो भी एक भार जो है जो घर का भार था जो व्यापार का भार था वो छूट गया और समाज का अधिकारी जो है सेवा का हाँ, सदुपदेश का और सत्संग का उसको प्रचार का ज्ञान का सर्वाधिकार जो है उस समय उसको प्राप्त होता है और सन्यासी गुरु को माने सन्यासी गुरु तब आपको ब्राह्मण गुरु तब सन्यासी होता है और उनसे ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का प्रयास करता है उसके लिए अभ्यास करता है इसका आरंभ होता है ब्रह्मचर्य से और ब्रह्मचारी काल में ब्रह्मचारी रह करके और फिर गृहस्थ धर्म में गृहस्थोचित धर्म का पालन भी ब्रह्मचारी करता है और वहां से उठने पर बान के अभ्यास के लिए भी ब्रह्मचर्य की दीक्षा ही लेनी पड़ती है और हरि उपासना जो है और फिर सन्यास में भी जा करके हमारे ब्रह्म की उपासना ही है और वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप फिर हो जाता है इस प्रकार हम इन संपूर्ण ब्रह्म स्वरूप महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करता हूँ और नरम चैव क्या है नरम नारायणम नमस्कृत नरम चैव नरोम देवी सरस्वतीम व्यासम ततो जय मुदी इस प्रकार हम यह वेदारंभ लेकर के मैंने बच्चा पेट में नहीं आया उसके पहले ही पुंसवन है जात कर्म है नामकरण आदि जो है उसके बाद जो होता है ये सारे संस्कार आपके मंत्रों के आधार पर निर्भर करते हैं और उनके द्वारा ये सारी प्रक्रिया होती है और सन्यास धर्म परियंत्र मैने पैदा होने के बाद और टिक्ठी पर जाने पर भी वह एक कर्मकांड जो है वह जुड़ा रहता है यदि वह गृहस्थ है तो और अंतिम संस्कार हमारे सन्यासी का भी होता है वह भी वेदों के आधार पर ही होता तो ये वैदिक धर्म की परंपरा के अनुसार हम बात कर रहे हैं बाकी तो विश्व में अनेक धर्म प्रचलित हैं और उन धर्मों में भी हमारे ही इन धर्मों से उसका कोई न कोई अंश उसको ग्रहण करके एक नवीन धर्म की उत्पत्ति हो जाती है तो धर्म में आचार बहुत है हाँ। उनका स्वरूप बहुत है किन्तु सब में एक व्यापक परमात्मा जो है वह नमस्कार की योग्य है वही गुरु स्वरूप है और हम उस गुरुदेव व्यास व्यासरूप हाँ। नारायण को प्रणाम करते हैं गुरुम शंकर रूपिनम वसुदेव सुतम देव कंसाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम कृष्ण वंदे जगदुरु ओम नमो नमो बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय अभी हम सब सनातन परंपरा को श्रवण कर रहे थे पूज बाबाजी महाराज से अब हम पुनः आचार्य श्री विश्वनाथ जी से प्रार्थना करेंगे कि बीच बीच में वेदोध्वनि भी होती रहे तो और भी अच्छा है तो विद्वानों के माध्यम से जिस वेद की वो चर्चा करेंगे जिन विद्वानों को पाठ करना है वह बा एक बार पुनः यहा प्रेमपुरी जी महाराज का पावन पवित्र माहौल वेदोध्वनि से गूंजे तो हम पूज्य शास्त्री जी से आचार्य प्रवश्य प्रार्थना करते हैं उसके बाद शेष क्रम आ ब्रह्मणो ब्रह्म वर्चसी रता माष्ट्रे राजन आरी महाराता नड़वाशो शक्तिरौा जिष्णो राे यो युवा जमा नस्य वीरो जायता नि कामे निकाजन पच्यों भक्षे मो ना कलपदा म दुवातायाद मार ते सेवा नाहा खादे मधु नक्ता मूत मधुस्तो रुजयौरस्तो ना पेदा मधु मौ ब धोमा माधवीर गावो महाजवीर धाओ भावाहा तो ओम शांति शांति शांति बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय अम पुजशी तिजुरी बालाजी से श्रवण बाला कर रहे थे कि महाराज श्री का संपूर्ण जीवन ही सत्संग में था मैं कई बार चिंतन करता हूं जब गोपांगनाएं गोविंद के विदय में विवाह होकर रुदन करती हैं सुखदेव जी महाराज हमारे कहते हैं रुरुदुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा यदि श्री कृष्ण की लालसा के कहीं दर्शन करने हो लालसा के साकार विग्रह के कहीं दर्शन करने हो तो गोपांगनाओं के दर्शन कर लो तो लालसा के साकार दर्शन हो जाएंगे वैसे ही सत्संग का यदि साकार विग्रह कहीं देखना हो तो हमारे श्री महाराज श्री का जीवन देख लो तो आपको सत्संग का साकार दर्शन मिल जाएगा सच में सुबह से लेकर सायंकाल तक महाराज श्री का जीवन सत्संग में ही था कई महात्मा यदि आकर के कोई दूसरी बात करते थे तो महारि पूछते थे जिसलिए घर छोड़कर आए हो क्या वो काम पूरा हो गया जिसलिए घर छोड़कर आए हो काम पूरा हो गया बोले नहीं तो कहा वो करो ऐसे महारि की परंपरा में हम लोगों को रहने का अवसर मिला हम लोग गौरवान्वित है उससे हमारे कई संतों का यह कहना है कि हमारे महाराज स्त्री के सनिधि में कई शंकराचार्य बने वैसे तो इस समय तीन शंकराचार्य ऐसे हैं तीन पीठ के प्रमाणिक पीठ के जो तीनों महाराष्ट्र के ही चरणों में रहे हैं तीन शंकराचार्य तीनों महाराषि के चरणों में रहे दक्षिण वालों को छोड़कर तो के, तो महाराष्ट्र की समिधि में जाने कितने शंकराचार्य बने जाने कितने विरक्त श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ बने किंतु उन्होंने जो अपनी जिनको पीठ में स्थापित किया था जिनका नाम था पूज्य स्वामी श्री ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज जिन्होंने करुणा करके हम लोगों को महाराज श्री के चरणों में समर्पित किया मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा उन्होंने दी उनके बारे में लोगों का ऐसा मानना है कि उन्होंने वक्ताओं को जन्म दिया हमको लगता है बीसों पच्चीसों वक्ता ऐसे भारत में है जो हमारे पूज्य महान जी महाराज की ही देन है पूज्य स्वामी ग्रीषानंद जी महाराज से आप लोग परिचित हैं प्रणवानंद जी महाराज अभी हमारे पूज्य स्वामी जी भी आपको सुनाएंगे ये महाराज जी रंगानंद जी महाराज प्रीतमानंद जी महाराज उसी श्रृंखला की मैं भी कड़ी हूं मुझे भी उन्होंने ही तैयार किया है डाट डाट करके हमको सिखाया है उन्होंने और महाराज श्री के चरणों में समर्पित किया है मैं निवेदन करूं आज मैं किसी को बोल रहा था अधिकतर लोगों के गुरु और इष्ट अलग अलग होते हैं साधकों के अलग अलग यही नियम है कि गुरु हमारे ये हैं और इष्ट हमारे ये हैं किंतु वो महापुरुष ऐसे थे जिनके गुरु भी महाराज से थे और उनके इष्ट भी महाराज श्री ही थे वो कहते थे हम महाराष्ट्र के अलावा किसी को जानते नहीं ऐसी निष्ठा थी उनकी उन्होंने करुणा करके हम लोगों को इस मार्ग पर आग्रसित किया हम तो जब भी उनका स्मरण करते हैं हमारा हृदय भर आता है हमारे पूज्य स्वामी श्री रंगानंद जी महाराज जो शायद प्रेमपुरी में पहली बार यहां पधारे हैं बंबई में कई जगह उनके सत्संग चलते रहते हैं मैंने आग्रह किया कि आप भी आइए पूज्यमान जी महाराज ने ही हमारे गुरुदेव ने ही इनको दीक्षा दी नैष्टिक ब्रह्मचारी जी की हमारे तो गुरु भाई हैं मैंने आग्रह किया कि आप भी आइए वैसे वो व्यस्त थे किंतु तो तब भी उन्होंने कहा कि ठीक है आप कह रहे हैं तो हम जरूर आएंगे तो ऐसे पूज्य स्वामी जी महाराज से रंगानंद जी महाराज से हम प्रार्थना करेंगे वह अभी अपनी वाणी गुरु पूर्णिमा के पावन पवित्र उत्सव पर अपनी वाणी पवित्र करेंगे पूज्य रंगानंद जी महाराज गुरुर्ब्र गुरुर्ष्णु गुरुर्देव महेश गुरो साक्षात्ब्रह्म तस्म श्री गुवे नम पर, पर मंगलमय परलेशुरुवरुणाल भक्तवांचाकतरु नंद नंदनंदन अनंदकंद भगवान श्याम सुंदर के चरणों में कोटिशाह वंदन परमहंस परम चक्र चोड़ामि परम पूजने परम श्रद्धे पूज्यपाद श्री महर्षि के चरणों में कोटिशाह वंदन परम पूजने परम श्रद्धे पूज्यपाद आज के सभा के अध्यक्ष श्री स्वामी जी महाराज को वंदन सज्जनों हमारे आश्रम के दिप्य मान सूर्य के समान परम पूजने परम श्रद्धे पूज्यपाद संत हृदय श्री हमारे बैठे हुए हमारे आश्रम के अध्यक्ष श्री महाराष्ट्र के चरणों में वंदन करना चाहता हूं आत्मा वही जायते पुत्र प्रत्यक्ष श्री महाराष्ट्र का शरीर ही लेकर के आए हुए परम पूजनी परम श्रद्धि श्री बाबा जी महाराज और प्रतिभा के धनी सज्जनों श्री हमारे सोमदत्त भैया जी हमारे आश्रम के श्री ट्रस्टी ट्रस्टीगन भी बैठे हैं विद्वत वरेण्य सज्जनों हमारे ब्राह्मण देवता श्रोतवंद मातृशक्ति सभी को मैं बारंबार वंदन करता हूं सज्जनों अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे कितनी विशाल परंपरा दिखाई देते हैं दैदिप्यमान परंपरा एक विद्या वंश और दूसरी ओर है मास वंश ये दोनों भी सज्जनों वंश यहां आ करके बैठे हुए हैं महाराज श्री के पल्ली तरफ मांश वंश बैठा है और व्यासपीठ पर सज्जनों विद्या वंश बैठा हुआ है महाराज श्री का अभी महाराज श्री इतने बड़े महापुरुष सज्जनों हम तो उनके शिष्य हैं लेकिन वो कहते हैं कि हमारे गुरु भाई देखिए इतना विशाल हृदय है कि क्या कहें हम आश्रम में रहते हैं तो हम जितने भी साधक हैं हमारे ब्राह्मण भक्त हैं सभी को इतना स्नेह प्रदान करते हैं कि उनका जितना गुणानुवाद गाया जाए तो मेरे लिए तो कम मालूम पड़ता है तो सज्जनों दूसरी एक बात कि हम विद्यावंश परंपरा और गुरु परंपरा और गुरु परंपरा की ओर यहां आए हुए हैं एक विशाल परंपरा दिखाई देते हैं ऐसे विलक्षण महापुरुष कि जिन्होंने अभी हमारे तिजोरी वाला उन्होंने कितना बढ़िया सुना दिया क्या आज ऐसा लगता है हम पहले भी महाराष्ट्री का सत्संग श्रवन करते थे और अभी भी महाराष्ट्र का ही सत्संग श्रवन करते हैं ऐसा लगता है कि हमारे महाराष्ट्र श्रवन करा रहे थे जिन गोपियों को सर्वत्र भगवत दृष्टि में केवल भगवान श्री कृष्ण की ही अनुभूति वैसे उस प्रकार से सज्जनों ऐसा लगता है कि जितने भी महाराष्ट्र के भक्त हैं तो उनके लिए तो ऐसा है कि उन्होंने तो प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण भगवान को ही देखा है महाराष्ट्र के रूप में महाराष्ट्र के रूप में और जिन्होंने महाराष्ट्र को देखा है उनकी साधना परिपूर्ण परिपूर्ण और वही आज ये व्यास पूर्णिमा का दिन है सज्जनों ये गुरु पूर्णिमा जिसको बोलते हैं और इसलिए हमारे आश्रम में सजन महाराज श्री की जो प्रतिमा है उसमें पूर्ण चंद्र और पूर्ण चंद्रमा में ही महाराष्ट्र वो बैठे हुए हैं ऐसा लगता है कि बस ये गुरु पूर्णिमा का पूर्ण ये चंद्रमा सजन और वो सबको अमृत प्रदान करने वाला अल्लाहदित करने वाला आनंद प्रदान करने वाला और भगवत दृष्टि की ओर बढ़ाने वाला सज्जनों पूर्ण पूर्णिमा का चंद्रमा दिखाई देता है सज्जन मेरे लिए तो ऐसा लगता है ना तो मैं कोई विद्वान हूं ना तो कुछ भी नहीं एक केवल सज्जनों दास हूं मैं तो सेवक हूं और इसी के बाद जो कुछ हम महाराष्ट्र का श्रवन करते हैं कथा श्रवन करते हैं और महाराष्ट्र के ग्रंथ पढ़ते हैं तो उन्हीं के जो कुछ मिला हुआ उच्च सज्जन जो शब्द है वो हमारे लिए मिले हुए हैं और इसलिए इतने इतने बड़े बड़े महापुरुषों के सानिध्य में दो शब्द हमारे लिए सज्जनों बोलने का वाणी पवित्र करने का वो सज्जनों महाराज श्री का ही आशीर्वाद प्राप्त हो गया मेरे लिए तो ऐसा लग रहा था कि हम कैसे जाए पहली बार प्रेमपुरी में और कभी गए नहीं इतने बड़े व्यासपीठ पर बोलना और उसमें भी महाराज श्री के सामने बोलना लेकिन फिर भी सज्जनों वो संत हृदय है और सभी को अपना इतना स्नेह प्रदान कर देते हैं कि नहीं आपको आना पड़ेगा और इसलिए सज्जनों गुरुदेव भगवान का दर्शन भी हो गया बाबा जी महाराज जी का दर्शन भी हो गया महाराज श्री का तो ये सज्जनों पावन पवित्र उनके चरण कमल से पवित्र हुआ ये सज्जनों ये सत्संग हाल और सभी लोगों को यहाँ पल पल महाराज श्री की सज्जनों अनुभूति होती रहती है पल पल अनुभूति और इसलिए सज्जनों ऐसे गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हम सभी लोग महाराज श्री के चरणों में है जुड़ जाते हैं और जुड़ने के लिए प्रयास करते हैं क्योंकि सज्जनों गुरुदेव भगवान ही गुरु भी न भवनिधि तारा ही न कोई ही कितना सुंदर श्री गो स्वामी जी महाराज भी कहते हैं तो वैसे उस प्रकाश से जो भगवत कोटि के अवतार हैं श्री राम जी महाराज भगवान श्री कृष्ण इनको भी सज्जनों गुरु के सानिध्य में जा करके चौसठ दिन रह करके गुरु के सानिध्य में विद्या अर्जन करना पड़ा भगवान श्री राम जी महाराज भी वशिष्ठ भगवान के पास में जाकर के विद्या अध्ययन करने के लिए अर्जन करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वैसे उस प्रकार से यही दिखाई देता है कि हम लोगों की जीवन की परिपूर्णता गुरु के साथ जब तक हम जुड़ेंगे नहीं तब तक अपूर्णता और जिस समय ये जीव गुरु के चरणों में लीन होगा तो शिव स्वरूप बन गया ब्रह्म स्वरूप बन गया अभी महाराष्ट्र का भी आप लोग यहाँ बैठ करके प्रवचन श्रवन कर रहे थे तो महाराज श्री भी सज्जनो एक और है ब्रह्म तत्व और एक और हैद्वय तत्व लेकिन ये दोनों तत्व एक नहीं, एक ही है दो नहीं है एक ही है। लेकिन इस तत्व को जाने वाला ये जीव और ये जीव जब तक आद्वी तत्व की ओर नहीं बढ़ेगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति होना मुश्किल और ये परमात्मा के प्राप्ति अद्वैत तत्व का बोध यदि कराने वाले कोई हैं तो वह हैं सज्जनों सदगुरुदेव भगवान ऐसे सदगुरुदेव भगवान के पावन पवित्र चरण कमलों में हम वंदन करते हैं बोलिए बाल कृष्ण लाल जय सदगुरुदेव भगवान की जय हरि ओ सदगुर सदगुणाधार ध्यानगम्य निरंजन अखंड वहि भूय गुरु नारायण नारायण नारायण सदगुरु नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण श्रीमारायण वत्सल भगवान की जय सदगुदेव भगवान की जय वृंदवन विहारी लाल की जय जय जय श्रीरान जय जय श्रीराने जय जय श्री परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री महाराज श्री के श्री पावन पवित्र चरणारविन्दों में साष्टांग दर्णवत् प्रणाम परमादरणी प्रातस्मरणी पूज्य संत प्रवर श्री प्रेमप्रीजी महाराज के युगल पावन पवित्र चरणार वृंदों में बारम्बार वंदन परमादरणी पूज्य आचार्य प्रवर पूज्य संत प्रवर आज के सभा के अध्यक्ष पूज्य महारि के चरणों में वंदन पूज्य स्वामी श्री रंगानंद जी महाराज परमादरणी पूज्य बाबाजी महाराज पूज्य विद्वत् वृंद गुरुचरणानुराग भक्त वृंद एवं मातृशक्ति आप सभी भी हमारे सामरे सलोने सरकार के ही अनेकनेक आकारों में विराजमान हैं ये संपूर्ण आकृतियां अपने सामरे सलोने सरकार की ही निहार करके आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं अभी हम पूज विद्वानों से संतों से गुरु महिमा श्रवण कर रहे थे रामचैत्र मानस में हमारे संत प्रवर्षि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये जीव नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करता है आकर चार लाख चौरासी योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी अनेकानेक योनियों में अविनाशी जीव विचरण करता है चार प्रकार की खानों में चौरासी लाख प्रकार की योनियों में और जब भगवान की करुणा होती है कबहूक करुणा नर देर हम लोगों ने कोई पूर्वजन में बहुत पुरुषार्थ किया है इसके कारण हमको शरीर मिला है मानो का ऐसा नहीं ये भगवान की करुणा का प्रतीक है करुणा ने करके परमात्मा ने ये मानव शरीर हम सबको दिया है और इस मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवत प्राप्ति श्रीमद भागवत महापुराण में तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा जीवन का उद्देश्य क्या है तत्व की जिज्ञासा तत्व किसे कहते हैं बोले बदंती तत् तत्व विदस तत्व ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे हमारे वेदांति लोग जिन्हें ब्रह्म कहते हैं योगी लोग जिन्हें परमात्मा कहते हैं भक्त जिन्हें भगवान कहते हैं उस परमात्मा को जानने के लिए शरीर मिला है तो हमारे जीवन में तत्व की जिज्ञासा हो जिज्ञासा मत जाग जाए और जिज्ञासा की पूर्ति कहां होगी उस स्थान का नाम उस तत्व का नाम ही गुरु तत्व है इसलिए भागवतकार कहते हैं तस्वाद गुरुम प्रपद्देत जिज्ञासु श्रेय महाराज जिज्ञासु कैसे श्रेय के जिज्ञासु बनकर प्रेय के जिज्ञासु बनकर नहीं उत्तम और कैसे गुरु की शरण ग्रहण करें जो सोत्री ब्रह्मनिष्ठों ब्रह्मणि उप समाश्रयम कारण क्या है कि अगर संसार के ज्ञान से भरा हुआ जीवन होगा तो आपको प्रे तो दे सकेगा श्रेय नहीं दे सकेगा और ये श्रेय के लिए जीवन मिला है ये जितने क्रम हैं हमारे सनातन परंपरा के ब्रह्मचर्य गृहस्थ बानप्रस्थ और संन्यास ये सब के सब क्रम उसी और बढ़ाने वाले हैं ऐसा कोई क्रम नहीं है जो परमात्म तत्व की ओर न ले जाए हमको जीवन उच्छृंखल न हो मर्यादा पूर्ण बना रहे इसलिए गुरुचरणों में रहकर अध्ययन करना परम आवश्यक है और हमारे इंद्रियों की उच्चृंखलता हमारे जीवन में न आए तो विवाह के क्रम में जाना भी परम आवश्यक है बानप्रस्थ की परंपरा संन्यास की परंपरा किंतु मूल रूप से जीवन हमारा परमात्मा की ओर बढ़े परमात्मा अनुभूति हो इसलिए तो हमारा समित पाणी ही सोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम श्रद्धावान बनकर के अंग चरणों में पहुंचे और गुरुदेव भी ऐसे गुरुदेव होने चाहिए जो सोत्री भी हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो अगर केवल सोत्री श्रोत्री हैं वो तो आपको बोध तो नहीं करा पाएंगे ज्ञान करा देंगे वेद का ज्ञान हो जाएगा हमने महाराजस्वी के मुखारविंद से सुना है कि कितने आचार्य प्रवर वाराणसी में महाराज जी को पढ़ाने के पहले उनको प्रणाम करते थे ये देखिए कारण क्या है कि जो जीवन में बोध तत्व तो है वही गुरु तत्व तो है तो बोध की ओर हमारा जीवन बढ़े अच्छा अभी हम लोग सुन रहे थे कि वर्षा ऋतु में ये वैसे वर्षा ऋतु में आप पूर्णिमा है ही तुलसीदास जी महाराज ने वर्षा ऋतु का जहां वर्णन किया है किसकिा कांड में बड़ा मनोखा वर्णन किया है जब वर्षा बहुत होती है तो क्यारियां फूट जाती हैं और जो खेतों के बीच में हमारे जो गांव के लोग होंगे समझ जाएंगे पेड़ रहती है जिससे किसान गंतव्य स्थान तक जा सकता है निकल सकता है रास्ते जो है वर्षा इतनी होती है कि उस वर्षा ऋतु में सारा का सारा जल भर जाता है और रास्ते ही नजर नहीं आते ऐसे ही समाज में जब पाखंडवाद बहुत भर जाता है तो सदग्रंथ लुप्त तो हो जाते हैं तो रास्ता ही पता नहीं चलता है और जब रास्ता पता नहीं चलता है तो रास्ता बताने वाला वहां गुरु न हो तो जहां तालाब होगा वहां पहुंचकर हम डूब जाएंगे क्योंकि सर्वत्र जल ही जल दिख रहा है जल के अलावा कोई दिख नहीं रहा है रास्ता कहां रास्ता है किंतु उस समय यदि गुरुदेव मिल जाएं, तो हमारा जो निश्चित रूप से रास्ता उनको पता है उस रास्ते से हमको निकालकर हमारे गंतव्य तक हमें पहुंचा देंगे हम लोग कई बार एक भजन गुनगुनाते हैं हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए उसका एक चरण बहुत प्यारा है हम तो कई बार उसको गुनगुनाकर विवल हो जाते हैं पाप बोझे से लदी नैया भवर में आ रही नाथ दौड़ो अब बचाओ शीघ्र डूबी जा रही आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहां जाऊंगा मैं जन्म दुख से नाम कैसे पार कर पाऊंगा मैं सच में अगर वो छोड़ दें तो कोई रास्ता हमारे लिए कोई गंतव्य रहा है कहां और गुरु तत्व तो निश्चित रूप से कहीं आता जाता भी नहीं है हमारे जीवन में श्रद्धा परिपूर्ण हो जाए तो वह प्रकट हो जाएगा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तुलशिदाजी तो महाराज एक बात और भी बड़ी अनोखी कहते हैं बाबा कहते हैं गुरु विन भव निधि तर न कोई जो विरंच संकर होई। ब्रह्मा के समान भी यदि कोई हो शंकर के समान भी कोई हो उसको भी गुरु की आवश्यकता है एक भागवत का श्लोक हमारे विद्वत जनों को स्मरण होगा ये पंचम स्कंद का है रक्षो बधाई व न केवलम विभो मर्त्यावतारस्तु ही मर्त्य शिक्षणम परमात्मा का अवतार केवल दुष्टों के दलन के लिए ही नहीं हुआ है मैं तो कई बार चिंतन करता हूं परमात्मा हंकार भर दे तो रावण का आर्ट फेल हो जाए उसको मारने के लिए परमात्मा के अवतार की आवश्यकता ही नहीं है अरे महाराज जहां से उसको बिजली मिल रही है वहीं से मेन कनेक्शन यदि ऑफ कर दिया जाए तो क्या कर सकती होगी उसमें कोई मर जाएगा कंस को मारने के लिए परमात्मा का अवतार नहीं हुआ दुष्टों के दलन के लिए ही परमात्मा का अवतार नहीं हुआ है रक्षो वधाई व न केवलम विभो मर्त्यावतारस तो ही मर्त्य शिक्षण हम अधमो को शिक्षा देने के लिए परमात्मा का अवतार हुआ इसलिए तुलसीदार महाराज कहते हैं जाकी सहज स्वास श्रुति सो प्रभु पढ़े या अचरज भारी गुरुग्रह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई कैसे गुरुचरणों में श्रद्धावान होकर के हम पहुंचे हमारा जीवन यदि श्रद्धा से भरा हुआ है विश्वास से भरा हुआ है तो राण हमारे जीवन का कल्याण ही कल्याण है जरूरी आवश्यकता इस बात की है कि हमारे जीवन में श्रद्धा भर जाए पूर्णिमा के समान श्रद्धा पूर्ण हो जाए पूर्णिमा के समान यदि श्रद्धा पूर्ण होगी तो पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हमें होगी ही होगी अधूरा परमात्मा नहीं मिलेगा हमको परमात्मा मिलेगा पूरा का पूरा हमारे जीवन में श्रद्धा है मैंने एक संत से सुना मुझे बहुत अच्छा भाव लगा वैसे अधिकतर क्या होता है कि जब हम लोग बोलना प्रारंभ करते हैं तो किसी चीज को श्रेष्ठ बताने के लिए किसी को न्यून पहले करते हैं, फिर बाद में श्रेष्ठ बताते हैं। किंतु हमारे महाराष्ट्र की परंपरा नहीं है महाराष्ट्र तो कभी किसी को न्यून नहीं करते अपनी बात ही ऐसी रखते हैं कि वो सिद्ध हो जाती इसको न्यून करके किसी की निंदा करके स्तुति करने की जरूरत नहीं तो उस परंपरा के आधार पर मैं कहूं मैं बिजाती तत्वों की चर्चा नहीं करूंगा गुरु तत्व की चर्चा करूंगा हमारे एक संत कहते हैं हरे ही शिष्य कर धन शोक न हरही सो गुरु घोर नरक मा पी अथवा गली गली गुरुआ फिर गली गली गुरु नहीं गुरुआ गली गली गुरुआ फिर कहे गुरु मंत्र ले ले व, स्वर्ग जाओ या नरक हमें दक्षिणा देव तो नारायण ऐसे गुरुओं की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं किंतु एक बात मैं गारंटी से कहूं अनुभव के आधार पर श्रुति प्रमाण तो है ही हमारे जीवन में यदि श्रद्धा भर जाए तो हमें कोई ठग नहीं सकता है श्रद्धावान कभी ठगा नहीं जाएगा अश्रद्धा हमारे जीवन में हो तो चाहे हम ठगे जाएं श्रद्धावान ठगे नहीं जाएंगे जीवन में श्रद्धा होनी चाहिए और श्रद्धा कैसी होनी चाहिए आप लोग भवानी शंकरों वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों इस श्लोक को गुनगुनाते हैं श्रद्धा दक्ष की बेटी नहीं होनी चाहिए अगर श्रद्धा दक्ष की बेटी होगी तो जल जाएगी कारण क्या है उस महाराज उस देवी ने कथा सुनी ही नहीं क्योंकि श्रद्धा का प्रादुर्भाव होता है सत्संग से और वो श्रद्धा कैसी होनी चाहिए बोले हिमालय की बेटी होनी चाहिए जब वो श्रद्धा हिमालय की बेटी बनकर आती है आप सब कथा सुनते सुनाते हैं और कैसी निष्ठा है कैसी श्रद्धा की उन तो कई बार ये चौपाई गुनगुनाते हैं तो अपने आराध्य गुरुदेव से मांगते हैं हमारे जीवन में भी ऐसी श्रद्धा चाहिए बाद में जब भगवान शिव मामबा जगदम्बा भगवती पार्वती को कथा सुना रहे हैं तो भगवान के अवतारों की क्रम बताया कि कई कारण अवतार हुए हैं भगवान के तो उसमें एक अवतार का क्रम यह बताया कि नारद जी महाराज ने परमात्मा को शाप दे दिया एक बार तो जो कहा नारद जी महाराज ने परमात्मा को शाप दे दिया तो भगवती ने पूछ दिया प्रश्न कर दिया का अपराध रमापति की ना आप देख रहे हैं श्रद्धा का स्वरूप अभिप्राय क्या है कि हमारे गुरुदेव में कोई गलती नहीं है और रमापति ने कोई ना कोई अपराध जरूर किया होगा तभी हमारे गुरुजी ने साप दिया है बिना अपराध के हमारे गुरुजी जी साप दे नहीं सकते हैं हमारे गुरुजी की कोई त्रुटि नहीं है यदि कोई त्रुटि है तो परमात्मा की त्रुटि हो सकती है हमारे गुरु की त्रुटि नहीं हो सकती है यही इससे अर्थ निकलता है अपराध रमापति ने क्या किया इस महाराज इसी श्रद्धा में ऐसी हिमालय की बेटी श्रद्धा में ही परमात्मा का प्रादुर्भाव होता है ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए ऐसी यह नहीं कि महाराज श्रद्धा बिगड़ जाए छोटी छोटी बातों में हमारे महाराज जी की सेवा में शायद अभी शरीर उनका होगा छोटे जी महाराज करके एक अभी शरीर है नब्बे साल के ऊपर होंगे लगभग वो मैं उनके श्री चरणों में बैठा था पैर दबा रहा था तो क्योंकि हमारे महाराष्ट्र जी की सेवा में जो भी गृहस्थ रहे हैं या सन्यासी रहे मैं उनका सबका सेवक हूं हम तो कभी उनको देखते हैं तो हृदय में पीड़ा होती है कि मैं सेवा में नहीं रहा तो मैं निवेदन कर रहा था उनसे मैं पैर दबा के पूछ रहा था कि महाराज जी कोई अपने जीवन का अनुभव बताइए गांव में महाराष्ट्र जी के मेहरैया में ही तो उन्होंने कहा कि एक बार महाराज जी के चरणों में मैं तेल लगा रहा था और महाराज जी ने प्रश्न किया कि ब्रह्मचारी जी छोटे जी एक बात बताओ ये महाराज कब की बात जब महाराज जी कल सत्तर के वर्ष के ऊपर हैं पूछा यदि मैं विवाह कर लू तो तुम क्या करोगे तो छोटे जी महाराज ने कहा कि महाराज जी अभी मैं आपकी सेवा करता हूं फिर आपके बच्चों की सेवा करूंगा महाराज जी प्रसन्न हो गए मेरे दिमाग में आया कि श्रवणानंद तुम्हारे गुरु जी तुमसे पूछते कि मैं विवाह कर लूं तो क्या करूं तो तुम उत्तर क्या देते तो हमको लगा हम उत्तर यही देते कि हम तो विरक्त समझकर आपके पास आए थे अब आप उधर चले जाओगे तो हम दूसरा गुरु बना लेंगे याद रखिएगा ऐसी श्रद्धा से परमात्मा का प्रादुर्भाव नहीं होगा हमारा हृदय श्रद्धा से भर जाए जहां हमारा जीवन श्रद्धा से भरेगा वहां परमात्मा का प्राकट्य होगा ही होगा और ज्ञान श्रद्धावान के जीवन में आता है भगवान अर्जुन के सखाए हैं मित्र हैं क्या क्या विशेषताएं हैं उनके जीवन की किन्तु भगवान तब तक उपदेश नहीं देते जब तक शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम तो प्रपन्न जब तक वह शिष्य बनकर नहीं आते शरण में नहीं आते कारण क्या है कि जब तक हमारे जीवन में ऐसी श्रद्धा न हो तब तक काम बनेगा नहीं हमारा जीवन श्रद्धा से भरे एक सज्जन ने कहा कि महाराज जी कुछ गुरु होते हैं कुछ गुरु घंटाल होते हैं अगर गुरु घंटालों के चक्कर में पड़ जाएं तो फिर निकलेंगे कैसे हमने कहा एकाध गुरु घंटाल का नाम बताओ उन्होंने सबसे पहले गुरु घंटाल के नाम नामक्रम में द्रोणाचार्य जी का ही नाम बता डाला हमने कहा कि उन्होंने क्या गुरु घंटाली की जरा बताओ तो सही अभी आप कुछ दादाजी से सुन रहे थे हमारे गुरु के प्रति कैसा विश्वास कैसी श्रद्धा कैसी निष्ठा उस एकलब्ध की एकलव्य का नाम हम लोग सुनते हैं उन्होंने उनको विद्या नहीं पढ़ाई तो उनसे द्वेष नहीं किया उन्होंने कि हम श्रद्धावान बनकर आए थे हम तो जिज्ञासा लेकर आए थे तुम नहीं पढ़ा रहे हो तो तुम बहुत लोग हैं पढ़ाने वाले ऐसा नहीं एकांत जंगल में जाकर के उन्होंने प्रतिमा बनाई गुरु की और अपने विश्वास और श्रद्धा से ऐसा गुरु ज्ञान पढ़ा ऐसी विद्या पढ़ी जो विद्या पढ़ने में अर्जुन लगे थे उससे श्रेष्ठ बन गए और उनके विश्वास समर्पण को भी क्या कहें जब गुरुदेव ने कहा कि तुमने यदि हमसे शिक्षा ली है तो कोई भी शिक्षा बिना गुरुदक्षिणा के पूरी नहीं होती भगवान ने भी दिया है भागवत पढ़िएगा अमर नीति में वर्णन है कि कैसे कैसे विद्या ली जाती गुरु सुशूषया विद्या की तो गुरु की सेवा करके विद्या ली जाए अथवा विद्या विद्या हम कोई विद्या आपको पढ़ा दे आप हमको कोई दूसरी विद्या पढ़ा दे, अथवा धने न आप हमें विद्या का दान दे रहे हैं तो हमारे पास यदि धन है तो गुरुजनों की सेवा में वो हम समर्पित करें आपने हमें कुछ नहीं दिया और निष्ठावान शिष्य ने कहा गुरुदेव क्या चाहिए आप आज्ञा करिए वो हम देने के लिए तैयार हैं तो उन्होंने कहा कि अपना अंगूठा ही दे दीजिए और विलंब नहीं किया उसने काट दिया दे दिया तो कहा ये गुरु घंटाल नहीं तो और कौन है ऐसा एक एक तरफ एक निष्ठावान व्यक्ति खड़ा हुआ है श्रद्धा और समर्पण से भरा हुआ जीवन जिनका और एक ये ऐसे कि अंगूठा मांग लिया हमारे तो आंखों में आंसू आ गए तो उन्होंने पूछने वाले ने कहा क्या बात है हमने कहा इसके ऊपर आपने गुरु की करुणा नहीं देखी कहा गुरु की करुणा इसमें क्या है जिस समय वह एकलव्य वीर बना था उस समाज में ऐसे ऐसे वीर थे कि क्लब जैसा वीर पता नहीं कहां खो जाता पता नहीं कहां खो जाता एक से एक धीर दुरंधर बैठे थे किंतु तो धन्य है गुरु की करुणा अगर शायद उन्होंने अंगूठा ना मांगा होता तो इतिहास में एक का नाम अमर नहीं होता याद रखिएगा वो अपना नाम खराब करके भी अपने शिष्य का नाम अमर कर गए कि नहीं कर गए ये गुरु की करुणा नहीं तो और क्या है हमें कई बार रामचरितमानस का पाठ करता हूं तो एक वाक्य स्मरण आता है हमें कागभूषण जी का कागभूषण जी महाराज कहते हैं एक सूल मुहि बिसर नाह गुरु कर कोमल शील स्वभा सुदामा का चरित्र हम लोग बड़े विस्तार से सुनाते हैं विद्युजन कई बार भाभाभिष में ये भी कहते हैं कि गुरु वहां जाकर चना चुरा लिए आपस में जब कृष्ण की चर्चा सुदामा के साथ होती है जो विद्युजन है कभी पढ़िएगा वहां गुरु के अतिरिक्त तो कोई चर्चा नहीं होती है गुरुकुल में जो उनके चर्चा का विषय है गुरु का जब कोमल स्वभाव गोविंद हमारे चिंतन करते हैं आप पढ़िएगा उसमें वहां चोरी की चर्चा नहीं है गुरु की कोमलता की चर्चा है गुरु के स्वभाव की चर्चा है सील की चर्चा है सच में हमारा जीवन ऐसी श्रद्धा से भरे इस पूर्णिमा के पावन पवित्र महोत्सव पर हम अपने आराध्य गुरुदेव से यही मांगते हैं कि हमारा जीवन के भी इष्ट और गुरु एक ही हों इष्ट भी वही हो और गुरु भी वही हों और वह करुणा करके जरूर देंगे ऐसा जीवन श्रद्धा से भर जाए ऐसा विश्वास से भर जाए जिस श्रद्धा विश्वास में परमात्मा का अवतार होता है अवतरण होता है हम बार गुरुजनों के चरणों में बंधन करके आराध्य गुरुदेव के चरणों में बंधन करके प्रार्थना करते हैं इस गुरु पूर्णिमा के पावन पवित्र महोत्सव में हम सबके हृदय में वह प्रकाश स्फुरित तो हो सबका जीवन मधुमेह बने वह तत्व तो हमारे जीवन में आए अवतरित तो हो या प्रार्थना गुरुदेव के चरणों में अब हम प्रार्थना करेंगे श्री विश्वनाथ जी शास्त्री से आचार्य प्रवर से किनको जिनका सम, सम्मान हम लोग करेंगे हमारे महाराष्ट्र विद्वानों का ऐसा सम्मान करते थे कि हम लोग कई बार सुनते हैं तो हृदय भराता है तो उस श्रृंखला को महाराज श्री की परंपरा को हमारा ये सत्साहित प्रकाशन ट्रस्ट हमारे श्री ग्रीस भाई जी और हमारे श्री जिनके पिताजी भी जीवन में लगे रहे ललित भाई जी ये सब लोग महाराज उस परंपरा को बढ़ाने में लगे हैं तो बुरीवाद धन्यवाद है उन लोगों को और यह विद्युत परंपरा सम्मान की परंपरा हर वर्ष हम लोग करते हैं तो आज जिन विद्वान का सम्मान होगा मैं तो बारमवार उनको वंदन करता हूं उनके विषय में मेरे को कोई विशेष जानकारी नहीं है तो हमारे श्री विश्वनाथ जी उनका परिचय भी देंगे और फिर उनका सम्मान होगा उसके बाद हम अपने अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करेंगे वह भी हमको आशीर्वचन देंगे और ये तीन ग्रंथों का विमोचन भी, भी हो रहा है वह भी होगा और आज ग्रंथ भी शायद नीचे उपलब्ध है उसमें छूट भी है हम लोग रखते हैं विद्वानों के लिए किसमें परची रहेगी जो दक्षिणा की पर्ची है लिफाफा है उसमें एक आपके पास कार्ड रहेगा एक महीने का साइज समय दिया उसमें तिथि अंकित है तब आप लोग जाकर के उसमें कुछ राशि निर्धारित है इतने राशि के ग्रंथ ये सब विद्युत जन वहां से ले सकते हैं उसमें कोई उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा और आज कुछ छूट भी है वो भी आप लोग उसका भी लाभ ले सकेंगे अभी हम पूजाचार्य प्रवर से प्रार्थना करेंगे वो पूज पंडित जी महाराज का परिचय देंगे और जो क्रम है उसके करने के बाद फिर महाराष्ट्री का हम लोग महाराज आशीर्वचन लेंगे और उसके बाद ही विद्वानों का हम सब लोग पूजन करके आनंद लेंगे और इस महोत्सव को ही विश्राम देंगे पहले पूज्य श्री आचार्य प्रभर जी महाराज उनका परिचय देंगे बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जैसे महाराज जी की आज्ञा है दो मिनट परिचय दे देता हूं प्रति साल एक विशेष वेद के विद्वान उनका सत्कार होता है इस बार सत्कार मूर्ति है यहां पे भूपेंद्र भाई शास्त्री इस कार्यक्रम में ये विशेषता प्रति साल रही है और महाराज जी की आज्ञा रही है कि महाराज जी से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं वो सत्कार मूर्ति बने तो और आनंद का विषय हो जाएगा भूपेंद्र भाई शास्त्री को सभी शुक्ल यजुर्वेद के रूप में मालूम है लेकिन इनके बड़े भाई शेल जी शास्त्री ये कार्यक्रम भारतीय विद्याभवन में जब होता था तब शेल जी शास्त्री और आप उनके छोटे भाई दोनों ही हमारे गुरुजी भाई शंकर भाई पुरोहित के साथ पूजा करवाए हैं उन्हीं के कुछ संस्करण संस्मरण आप सुनाएंगे और सभी विद्वानों से मैं विनती करता हूं जब यहाँ पे पूजन होगा तो पुरुष सुप्त से पूजन करेंगे तो पुरुष सुख्त तो बोलते रहेंगे और यहां पे सत का पूजन रहेगा सहस रेखा शानो झदेनातिरोन स महीद झाया शूरुका पाद सृषवा भूता पा। दसम्रत दिव तखवन तो विकना नशने आभि तराडजा तो तीराज आधिपूरुखा सजा बोलिए सदगुरु भगवान की जय आप दो मिनट कुछ तो महाराज जी से संस्मरण रहेंगे तो आप सुनाइए बाद में अध्यक्ष भाई बोले सदगुरु देव की जय आनंदमान करम प्रसन्नम ज्ञान निज भावयुक्तम योगेन्द्र मेडियम भवरो गेद्यम श्रीमद्गुरु श्री नितियम नमामी अखंड जी महाराज के चरण क्रम में और उपस्थित सब संतों के चरण कमल में और ब्राह्मणों के चरण कमल में यहां उपस्थित सब सभासदों को मैं आदर भाव करता हूं आनंद वही भगवान का परयवाचक शब्द है भगवान का पर्यवाचक शब्द आनंद है इसके लिए भागवत में लिखा है सच्चिदानंद रूपा विश्वत्पत्तियादि हेतवे तापत्र विनाशा श्रीकृष्णा वयम नम और बड़े भाग्य होते हैं तभी संतों का दर्शन होता है जिसके दर्शन मात्र से जिसके श्रवण मात्र से जिसके स्मरण मात्र से आदमी अपना जीवन को कल्याणकारी बना सकता है यश स्मरण मात्र दर्शन मात्र ए स्मरण मात्र कभी कभी कोई ऐसे व्यक्ति का फोन भी आता है तो आदमी का मन उद्वेग में आ जाता है और किसी कभी कभी मैं जब भी जभी प्रेमपुरी के आश्रम के पास में पसार हो जाता हूं तो मेरे को अखण्डानंद महाराज का स्मरण हो जाता है और साथ में साथ में हरी वाइट ड्रेस वाला का भी स्मरण हो जाता है मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि बिनु सत्संग विवेक न हो राम कृपा बीनु सुलभ न सोई सत्संग के द्वारा आदमी अपना कल्याण कर सकता है और सत्संग कभी होता है भागवत के मात में लिखा है भाग्योदय न बहुजन्म समार्जित न सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वही भाग्योदय होता है बहुत जन्म के तभी सत्संग होता है और वो सत्संग के द्वारा अज्ञान हेतु कृतमोह मद अंधकार नाशा तद विधेय विवेक वो अज्ञान और अंधकार का नाश करके विवेक बढ़ा देता है विवेक किसको बोला जाता है विवेक से आदमी को मालूम पड़ता है कि एक क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या अच्छा है क्या बुरा है उसका उसको ज्ञान होता है मेरा कहने का मतलब ऐसा था कि विवेक की प्राप्ति के लिए जिज्ञासा भी होनी चाहिए पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में लिखा है अथा तो धर्म जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा योगीश्वरम याग्ञवकलम मेरा कहने का मतलब ऐसा था कि जिज्ञासा के बिना भगवान भी प्राप्त नहीं होते गुरु भी प्राप्त नहीं होते ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा जी ने देखा सब जगह पे जल जल है और बाद में ब्रह्मा जी को जिज्ञासा हुई कमल के नालचे में तपस करी भगवान ने उसको दर्शन नहीं दिया बाद में दो शब्द दिया तप और प तप करो बिना तप से बिना जिज्ञासा से भगवान भी प्राप्त नहीं होता और धन की भी प्राप्ति नहीं होती हुए. तो झिकना था और इसे मैं जब भी जब ये प्रेमपुरी आश्रम के पास में पसार होता था अगर तो मैं विमल के पास में पसार हो जाता हूं और मलबारी के पर तो अखंड जी का स्वरूप मेरे को दर्शन होता है वो अखंड जी महाराज के भागवत सप्ताह में मैं बैठा हूं और भागवत सप्ताह में बैठ के मैंने देखा है उनका स्वरूप देखा है जब जब वो दसमस्क का प्रवचन कर रहे थे उसमें भी दसम स्कंद में पांचवा अध्याय में नंदस्ता उत्पन्न जाता लादो महामनाहा आहूय विप्राण वेद ज्ञान वो ब्राह्मणों को बहुत मान देते थे आहूय विप्राण वेद ज्ञान ऐसे अखंड जी महाराज ब्राह्मणों की तरफ बहुत आदर संस्कार करते हैं वैसे भी शास्त्रकारों को तो लिखा ही है कि ब्राह्मणों को मधुपर्क से हर वर्ष पूजा करनी चाहिए वेदों में बताया है पारस्कर गृह सूत्रों में बताया है कि खड़गर्ग्या भवंत्याचार्य विघ वाय यु राजा प्रिय स्नातक नरहय क्षमा ऐसे ब्राह्मणों का संस्कार अखंड जी महाराज करते थे प्रतिवार्षिक उसमें चार वेदों के ब्राह्मणों को बुलाते थे और पहले वेले भ्रुग्वेद का प्रारंभ होता था और भ्रुग्वेद भी ब्राह्मण बोलते थे ओम स्वस्थ पंथा मनुचर है मसूर्या चंद्र मसा विवाह ददता पुनर्दता घनता जानता संगमे मही स्वस्थिपंथा ब्राह्मणों वेदों के द्वारा सबको ज्ञान देते हैं कि स्वस्थि पंथा हमारा जो पंथ है वो कल्याणकारी बने जैसे सूर्य और चंद्र कल्याणकारी है बाद में युर्वेदेद में भी बोलते हैं ब्राह्मणों वेदों द्वारा भदरंग करण भीषण देवा सुनना है तो संतों का सुनना अखंडानंद जी से अखंडानंद जी महाराज जी से उसका प्रवचन सुनना बड़े बड़े संतों का प्रवचन सुन सुन के मन पवित्र बन जाता है और मन जब ही पवित्र बनता है तभी भगवान उसमें प्रवेश कर देता है और मन पवित्र करने के लिए जीव मात्र को तीन वस्तु को छोड़ना चाहिए काम क्रोध और लोभ त्रिधम नरकस सेधम तो सामवेद भी बताता है क्या बताते हैं सेतु स्तर सेतु स्तर सेतु स्तर अक्रोधे न क्रोधम अक्रोधे न क्रोधम अक्रोधे न क्रोधम सेतु स्तर सेतु स्तर सेतु स्तर अदाने न दानम अदाने दानम अदाने दानम ये सब पवित्र भावना कांसी आती है जो वेदों के स्वरण में जाते हैं वो वेदों में असर में बताया है तुतामया वरदा वेद माता प्रचोदयताम पापमी द्विजा आयु प्राणम प्रजा पशु की द्रविणम ब्रह्म वर्चस्व मयम दत्वा व्रजत ब्रह्म लोकम ऐसे परम पूज्य अखंड जी महाराज की कृपा से हमने उनके पास में बहुत प्रवचन सुने हैं जिसके मार्फत से हमारा मन पवित्र बना है उसके चरणार्विंद में मैं नमस्तक झुकाता हूँ सब संतों के मस्तक बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय आप लोग सब जानते हैं ये मुंबई नगरी बड़ी व्यस्त नगरी है यहाँ पर लोगों के पास में पैसा है किंतु तो समय नहीं है समय की बड़ी विडम्बना है यहाँ और ऐसे व्यस्त नगरी में मैं तो इसे मोह नगरी कहता हूं क्योंकि यहां एक बार आने के बाद जल्दी लोग जा नहीं पाते हैं यहां कैसे भी परिस्थिति में रहे यदि आ गए तो फिर फंस गए फिर बाहर जाने का मन नहीं होता है ऐसी मोह नगरी में हमारे परमादरणी प्रातस्मरणी पूज्य संतप प्रवर श्री प्रेमपुरी जी महाराज ने वेदांत का डिमडिम घोष किया और ये कल्प वृक्ष आप देख ही रहे हैं ईश्वर की कृपा से लगभग 30 देशों में शरीर को जाने का अवसर मिला और जब जाता हूं तो लगभग सत्संग जहां जहां होते हैं वहां जाने का अवसर मिलता है भारत के सभी तीर्थों में जाने का अवसर मिलता है किंतु तो जैसे प्रेमपुरी में दैनिक सत्संग चलता है ऐसे दूसरी जगह नहीं चलता हुआ नजर आता है ये उस महापुरुष के संकल्प का ही प्रतिफल है और हमारे महाराष्ट्र ने उसको संचित भी किया है सब वृक्ष को लगाया है अभी जिनकी छत्रछाया में संतों का तो सानिध्य यहां रहता ही है जिनकी छत्रछाया में हमारे ट्रस्टीगण बड़े उल्लास के साथ काम करते हैं वयोवृद्ध हैं और शरीर कई बार स्वास्थ्य ठीक न होने के बाद भी दैनिक यहां आकर के बैठते हैं और सबको दिशा देते हैं हमारे श्री डाल जी हम उनसे भी प्रार्थना करेंगे और हमको तो कई बार लगता है कि इनकी उम्र से हमको भी सीखने लायक है इतनी उम्र में भी दम कभी मिलते हैं बातचीत करते हैं तो, तो, तो उत्साह से भरे होते हैं तो हम लोग तो महाराज आधी उम्र से भी कम है उनके ये शरीर तो आधी उम्र से भी कम है किंतु महाराज जो उत्साह उनके अंदर है वो भी हमारे में नहीं है तो हम ऐसे पूज डाल जी से प्रार्थना करेंगे युवा भी अपने भाव अभिव्यक्त करेंगे फिर हम लोग ग्रंथों का विमोचन भी करेंगे महर्षि आपको दर्शन कराएंगे और ग्रंथों की जो उपलब्धि आज हो रही है हमारे सशाद प्रकाशन ट्रस्ट की तरफ से 20 प्रतिशत छूट है और 10 प्रतिशत मनवानी किसकी तरफ देवानी जी की तरफ से 10 प्रतिशत की छूट 30 प्रतिशत तो ये हो गई और ब्राह्मणों के लिए तो ज्यादा मामला है तो आप लोग सब लोग उसका लाभ ले सकते हो जो ग्रंथ उपलब्ध है वह आप ले लीजिए जो यहां न मिले वहां भी पुरुष आकर ले लीजिएगा अभी हम पूज डालमिया जी से प्रार्थना करेंगे डालमिया जी मंचस्थ सभी संतवन्द विद्वगण उपस्थित सभी भाइयों बहन विद्वानों के समूह में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने समान उनका फिर भी जैसे कि संतों की आज्ञा हुई है तो मैं दो शब्द बोल करके स्वामी अखण्डन जी महाराज आनंद वन आश्रम वृंदावन में भी जाते थे मुझे उनके शरीर के समापन होने के पंद्रह दिन पहले मैं वृंदावन में था उनके दर्शन करने गया था शरीर में यद्यपि वो स्थल दिखते थे लेकिन इतनी ज्यादा कमजोरी उनको हो गई थी कि पेशाब करने के लिए भी उनको दो आदमी पकड़ के वहां पर बैठा देते थे, थे ये मैंने न्यूज में देखा हुआ वो बात मैं आपको बता रहा लेकिन इतने ऊंचे संत थे कोई कोई भी प्रश्न पूछता था उसका तुरंत निराकरण करते थे किसी को ये नहीं कहते थे नहीं इसके बाद में दूंगा इसका जवाब दूंगा कहने का ये मतलब है कि इतने ऊंचे संतों की अगर हम आदर भावना नहीं कि उनके पति या उनका सम्मान नहीं करते हैं तो वो एक अच्छी बात नहीं होती आज वो हमारे बीच भले नहीं हैं लेकिन इस प्रेमपुरी आश्रम की स्थापना में उनका बहुत कुछ हाथ रहा है ये तो आपको मालूम ही है कि प्रेमपुरी महाराज के संकल्प से इसकी स्थापना हुई लेकिन उस वक्त दो व्यक्ति ऐसे थे एक हरकिशनदास जी अग्रवाल और एक हरी भाई हरिभा जिन्होंने इसकी स्थापना में काफी कुछ किया लेकिन पैसे की कमी थी पैसा नहीं आ रहा था तो अखंडानंद जी महाराज ने उनको ये कहा कि तुम पैसे की चिंता मत करो पैसा बरसेगा और वाकई में पैसा बरसा और आज आप जो देख रहे हैं प्रेमपुरी आश्रम ये उन्हीं की देन है इसके लिए उनको अगर हम भुलाएंगे तो ये प्रेमपुरी आश्रम ही भूलने में आ जाएगा इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं धन्यवाद पैसा बरसेगा बरस रहा है और बरसता रहेगा बरस भी रहा है खूब बरसता रहेगा ही अब हम कुछ अध्यक्ष जी महाराष्ट्र से प्रार्थना करेंगे वह भी आपके साम विराजमान है बंधन करते हैं हम की ओर से उनको और वह अपना आशीर्वचन भी देंगे तीन ग्रंथ है महारि अभी आपको दर्शन कराएंगे दो तो दोबारा हुए हैं और एक नया ग्रंथ है वैसा उसका कुछ भाग जिन्होंने पावन प्रसंग पढ़ा होगा उसमें महाराष्ट्र ने पूज्य श्री महाराज जी का शंकरान जी महाराज का वाह वाह और एक खुशखबरी आपको सुना रहे हैं आज आपको 50 प्रतिशत छूट मिलेगी ब्राह्मणों को ज्यादा क्योंकि 20 प्रतिशत सत्साह सा प्रकाशन ट्रस्ट की ओर से बीस हमारे महाराज जी के उनकी तरफ से और बीस अपने प्रेमपुर जी महाराज के आश्रम की ओर से तो 50 प्रतिशत हो गया मामला अब ऐसे में यदि हम ग्रंथों का नाम लाभ न लें, तो फिर कब लेंगे ये तो जो वैसे भी हम लोग ग्रंथों का दाम लगभग सच्चाई प्रकाशन ट्रस्ट लागत के मूल पे रखता है कई ग्रंथ तो ऐसे हैं कि लागत से भी कम में है क्योंकि ये उद्देश्य पैसा कमाने का नहीं है लोगों तक ज्ञान पहुंचे और इन लोगों की उदारता से ग्रंथ और भी सस्ता हो जाता है तो आप लोग इन ग्रंथों का अवश्य लाभ लें अब ये दर्शन भी ग्रंथ के आपको मिलेंगे उसका करेंगे महाराज जी का आशीर्वचन सुनेंगे फिर आभार ज्ञापन हमारे श्री ग्रीषाजी दिवस वाला करेंगे बाद में पहले पूज्य महाराज जी के श्री चरण वंदन करते हुए प्रार्थना सन् मित्र संण सबमा सन्नाइंद्र बृहस्पति श क्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वो प्रत्यक्ष ब्रह्मासी मेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, ब्रह्म वदिष्यात सच्यम व्या तन मवत तदमु आवत म ओम वक्ता शाति शाति शराचार्यम कवरायण ष्या वंदे भगवुन पुनः पुनः ईश्वर गुररात्मे मूर्ति विभागि व्योमदेहाय दक्षिणात नम ओ शाति शाति शांति <coughs> परमश्रद्धे अर्शनिय वंदनीय मोहांत स्वामी श्रीश्रवणी महाराज एवं अर्वनीय वंदनीय स्वामी रंगानंद रंगानंद जी महाराज एवं हमारे अर्वनीय वंदनीय विद्वत मंडली महेशूर हो एवं हमारे अस्वनीय वंदनीय बाबाजी एवं सोम जाग के सोम प्रति सोमदाग है ना बेटा है सोमदत्ता सोम जाग है सोमदत्ता नहीं सोमदत्ता ठीक सो, है सोमदत्ता भी है एवं हम हमारे ट्रस्टी बिंद और तो हम आदरणीय ट्रस्टी बिंद एव हम प्रो तो प्रेमी सज्जनों तथा भक्तिमती माताओं आज गुरु पूर्णिमा है इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं इसकी परंपरा है आपको मालूम है ना? नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम शपुत्र पराशरम स व्यासम सुखम यहां से आया नारायण से आया पूर्णिमा तो हर महीने में आता है परंतु उनके साथ गुरु नहीं लगता है आज इस पूर्णिमा के साथ क्या लग गया तो इसीलिए इस पूर्णिमा का विशेषता क्या हुई गुरु पूर्णिमा है नी ब्यास पूर्णिमा का हो गुरु पूर्णिमा का हो हमारे स्वामी जी जो है ना इनका अभी मोहंत हो गया मोहंत बंगाल में महंत को मोहांत कहते मोहंत समझते ना जिन्होंने मोह को अंत कर दिया अभी बतलाया इस नगरी में जो आता है ना वो नहीं जाता है क्यों इस नगरी का नाम मोहमहीनगरी और मोह को जिन्होंने अंत कर दिया खत्म कर दिया उनका नाम मोहंत मोह अंत तो बंगाल में महंत को मोहनता कहते थे जो बंगाल में गया होगा उनको पता होगा जैसे देखो मारवाड़ी में मारवाड़ में गुरु को गोरु कहते क्या बोलता है गोरु जी गोरु बोलता है और बंगाल में गोरु किसे बोल रहे जानते हो <laughs> गाय के गुरु बोल रहा है <laughs> ये शब्द अंतर आय जब बात ऐसे एक गुरु हमारे काशी में भी होते हैं काशी में गुरु है ना वहां का गुरु की परिभाषा अलग है तो आप लोग जानते ही हो आ, काशी गुरु उनका नाम काशी गुरु ऐसे बंबई वाला को क्या बोलते मामा <laughs> बम्बई का मामा काशी का काशी गुरु दिल्ली का दादा सब देश के सब प्रांत के अलग अलग परिभाषा है नी तो यहाँ हमारे यहाँ जो है में तीन प्रकार के गुरु बतलाया हमारे बाबा जी है ना बाबा जी ने जो परंपरा बतलाया ब्रह्मा ब्रह्मचारी ब्रह्मचार्य नहीं है संस्कार सोलह संस्कार से शुरू किया गर्भाधान संस्कार सिमंतनी संस्कार जनजात संस्कार से लेकर के ब्रह्मचूर्य आश्रम फिर बानप्रस्त आश्रम तक पहुंचा दिया संन्यास आश्रम में नहीं गया क्यों अगर वहां तक जाएगा तो हमको संन्यास लेना पड़ेगा इसीलिए हमारे यहां तीन गुरु होते हैं नोदक बोधक और मुक्षक एक नोदक गुरु है नोदक गुरु तो हमारे बाबा जी जो है नोदक गुरु के विषय में बतलाया नोदक माने प्रेरणा देने वाला व्यस्त आश्रम में गुरु होता है नोदको जो बतलाए ना बाबा जी ने अभी एक होता है बोधक वेद का ज्ञान देने वाला वेद का ज्ञान देने वाला और एक होता है मोक्ष को देने वाला मोक्षद गुरु तो नोदक और बोधक तब तक पहुंच जाते हैं बोधक गुरु में भगवान श्री कृष्ण महाराज जी आ गया अर्जुन को उपदेश दिया अर्जुन ने कहा कार्पण्य दोष उपदेश सवब हम पृछमित तुम धर्म सम्मूढ़ चेता जब श्रेयस निश्चितम रूही शिष्यस्ते हम शादी हम तो हम प्रबल मैं आपका शिष्य हूं आप मेरे को उपदेश कीजिए कहां पर बोल रहा है एकांत में कमरा में मंदिर में लड़ाई के मैदान में बोला तो लड़ाई के मैदान उपदेश देने के लायक है क्या जहां शस्त्रों का झंकार हो रहा है हाथी का चिंगड़ हो रहा है घोड़ों का घोड़ाओं का हिनी हो रहा है बैंड वैद्य बाज रहा है युद्ध वैद्य बज रहा है उस अवस्था में अर्जुन कहता मुझे ज्ञान दो उपदेश करो तर वहां उपदेश दिया भगवान ने अर्जुन को क्यों अर्जुन को आगे चल करके भगवान ने कहा था विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश् न से भाई ते ज्ञान हम ज्ञान ज्ञानी न तत्वदर्शी न केवल ज्ञानी भी बतलाया नहीं भगवान ने केवल तत, तत्त्वदर्शी भी नहीं बतलाया तो आप कहोगे ज्ञान या तत्वदर्शी में अंतर क्या भेद क्या है ज्ञानी शास्त्र का ज्ञान है श्रोत्रिय को ज्ञान ही कहते हैं जो श्रोत्रिय है ना श्रुति को जानने वाला श्रुति को जानने वाला का नाम क्या है ज्ञानी और तत्व को जानने वाले तत्वदर्शी तत्वज्ञानी ये दोनों विशेषणों से विशिष्ट जो ज्ञा होगा उनके बाद जाओ वो तुमको उपदेश करेगा कब जाएगा तो श्रुति निर्देश देती है परीक्ष लोकान कर्मशित ब्राह्मणों निर्विद माया नस्तृत कृतना गुरु में भी अभिगत है सुमित प्राणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ श्रोत ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाने के लिए श्रुति निर्देश देती है गुरु कैसा होना चाहिए गुरु का लक्षण बतला रहा है अभी कोई गुरु का कोई लक्षण आपने सुना गुरु घंटाल गुरु है फलाना गुरु है फलाना गुरु है सुना ना अभी तक है गुरु घंटाल भी गुरु का लक्षण आए बता दिया ना परंतु ऐसा गुरु श्रुति नहीं बतलाती है श्रुति कहती है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरु में जो श्रुति को भी जानता हो और तत्व में निष्ठा भी ऐसा कौन है का कमुख गुरु जैसे देखो महाभारत की एक कथा है आप लोग सुने होंगे हजारों हो बार जे जे अशोत्था ने प्रतिज्ञा की आज में अर्जुन को रथ और घोड़ा को मार करके समाप्त कर दूंगा यह बात भगवान अंतरजा में श्री महाराज जानते थे उन्होंने प्रातकाल प्रतिज्ञा किया संकल्प किया आधे रात रथी घोड़ा जैसे मैं ले जा रहा हूं लड़ाई के मैदान में वैसे मैं इसको वापस शिविर में लाऊं, जैसा का वैसा सत्य संकल्प भगवान श्री कृष्ण महाराज ने रथ को लेकर के लड़ाई के मैदान में गया, दिन भर लड़ाई हुई अर्जुन अर्जुन के रथ के ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र मारा ब्रह्मास्त्र के द्वारा रथ रथ और, और घोड़ा सब को जला करके भस्म कर दिया परंतु रथ और घोड़ा जैसा का वैसा था देखने में भस्म नहीं हुआ देख दृष्टि से द्रिष्ट, प्रत्यक्ष दृष्टि से चार पांच अक्षों से सायन काल में जब रात को शिविर में लाया भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन अभी रात से तुम उतरो अर्जुन ने कहा प्रतिदिन तो आप ही रथ से पहले उतारते थे आज को क्यों बोल रहे हो बोले रहस्यमय बाद में बतलाऊंगा तुम पहले उतरो पहले उतारो आप अर्जुन को समझ में बात नहीं आई अर्जुन रथ से उतारा उतारने के बाद में भगवान उतारा भगवान के उतारते रथ में भूत हो गया अर्जुन के क्या मामला क्या ऐसा कैसे हुआ भगवान ने कहा अर्जुन हमको मालूम था कि आज अश्वत्था ब्रह्मा आश्र मारेगा तुम्हारे रथ और घोड़ा को मार करके भस्म करेगा भस्म कर देगा मैंने सत्य संकल्प करके रात को ले गया और सत्य संकल्प से रात को वापस लाया जिस समय अशोत्थमा ने ब्रह्मास्त्र या ब्रह्मास्त्र मारा उसी समय रात जल करके भस्म हो गया ठीक इसी प्रकार कहते हैं कि जो संसार रा, है राणाभूमि है संसार रूपी राणा भूमि में जो जीवात्मा रूपी जो रथी है शरीर रूपी रथ पर बैठ करके लड़ाई के मैदान में जाते हैं तब सत्य संकल्प रूपी जो बुद्धि रूपी सारथी है भगवान श्री कृष्ण महाराज आए, उनके सत्य संकल्प से रथ जैसा का वैसा रहता है परंतु गुरु के समय जब जाकर के गुरु रूपी अश्वत्था इस समय ब्रह्मास्त्र मानता है तत्तम का श्रवण कराता है वेदांत वाक्यों का श्रवण कराता उसी समय इसको तीनों शरीर जल करके भस्म हो जाता है इंद्रिया रूपी घोड़ा भस्म हो जाता है मान रूपी लगाम भस्म हो जाता है परंतु देखने में जैसा क्या वैसा है ये जो बैठे है देखते हो ना ये इन लोग के साफ तीनों अवस्था तीनों शरीर मान बुद्धि इंद्रिया सब डाल करके भस्म हो गया है परंतु देखने में आपको जैसा बका वैसा दिखता है क्यों गुरु के द्वारा प्राप्त किया ब्रह्मास्त्र महावाक्य का तो महावाक्य का श्रवण जिस समय इन्होने किया उस समय संसार बाधित हो गया साफ परंतु प्रारब्ध कर्म के संकल्प है न प्रारब्ध कर्म रूपी जो संकल्प है ये संकल्प जब तक है वो तब तक रथ रथी सारथी इंद्रिया घोड़ा ये सब जैसा का वैसा देखेगा वास्तव में ये सब नहीं है ऐसे गुरु की बात जाओगे गुरु जी समय तुमको महावाक्य का उपदेश करेगा उस समय तुम्हारा जो है ना संसार का बंधन निवृत्त हो जाएगा क्यों उस अवस्था में तुम्हारे जो है ना अविद्या रूपी जो ग्रंथी है अज्ञान रूपी ग्रंथी है जड़ चितन का जो ग्रंथी है वो ग्रंथी उसी समय भस्म हो जाएगा खोल जाएगा इसीलिए शास्त्रकार कहते मुख्य गुरु अलग है मुक्ति देने वाला गुरु अलग है महावाग श्रवण कर करने वाला गुरु अलग है विद्या देने वाला गुरु अलग है और संसार का व्यवहार सिखाने वाला गुरु अलग है व्यवहार सिखाने वाला गुरु का नाम है नोदक प्रेरणा देने वाला श्राद्ध कराने वाला विवाह कराने वाला सत्यनारायण की कथा कराने वाला ऐसा है कौन सा गुरु ये नोदक गुरु है नोदक और वेद अध्ययन कराने वाला गुरु बोधक गुरु वेद का अध्ययन करे ओम का गुरु गहस्रक्ष सहस्र पात ऐसे सिखाएगा इस गुरु का नाम बोधक गुरु है उपात विद्या गुरु दक्षिणार्थी कुत्सव प्रबद्धि भरतंतु शिष्य कोत्स नाम का एक शिष्य था का कोच्छा। हाँ? कोच्छा। क्या बरतंतु हाँ, काउत्स हौत्स चौदह विद्या सीखे चौदह विद्या चौदह विद्या के अध्ययन करने के बाद में सब विद्यार्थी को संस्कार करा दिया साहब को समावर्तन करा दिया साहब चले गए परंतु तो को कहते गुरु गुरुजी आप हम तो कुछ दक्षिणा लि बोले तू गरीब है तेरा सेवा ही मेरा दक्षिणा है और कुछ नहीं चाहिए हमको बार बार जा भट्ट किया गुरु ने कहा चौदह विद्या का पढ़ा तूने ने चौदह लाख सुवर्ण मुद्रा ला कितना जा एक नहीं है नया कड़ी पैसा वहां गुरुजी जी चौदह लाख सुवर्ण मुद्रा मांग ले तो शिष्य दुखी होगा कि सुखी होगा बोलो जो क्य होगा नहीं वो हो सब प्रसन्न होगा कोस होगी अब सबसे ज्यादा दक्षिणा मेरे से मांग मैं दूंगा कहां से लाएगा तो राजा रघु के पास पहुंचा राजा रघु उन दिनों में सर्वस्व दान कर दिया सब कुछ दान कर दिया मृण में पात्र लेकर के बैठा है पोस गया पोत आइए आइए आपका स्वागत है ब्रह्मदेव आपका स्वागत है स्वागत किया और वो देखता है हाँ अरे तैसा तो मिट्टी का पात्र है मिट्टी के पात्र के द्वारा मेरा स्वागत कर रहा है मैं इनसे सुवर्ण मंत्रा लेने के लिए आया हूँ राजा रघु पूछते हैं क्या सेवा करूँ बोले कुछ नहीं हम तो चलते हैं बोले ऐसे कैसे आया राजा के पास आकर रिश्ते हस्ता न कोई गच्छे तो खाली हाथ कोई नहीं जाता बोले नहीं हमरे कुछ नहीं चाहिए बोले नहीं चाहिए तो आए क्यों जो जिस उद्देश्य से आया उद्देश्य यहां पूरा होने वाला नहीं बोले उद्देश्य बताइए तो सही बोले राजा मैं गुरु से विद्या पढ़े गुरु ने माना किया तुम तो कोई दक्षिणा नहीं देना मैं बहुत हट किया ट करने के बाद मैं गुरुजी ने कहा तू चौदह विद्या पढ़ा है चौदह विद्या का चौदह लाख सुवर्ण मुद्रा ला तो मैं बड़े उत्साह के साथ आपके पास आया पर यहां देखा मिट्टी के पात्र से आप हमारा जो है दे रहे हैं तो मैं यह क्या सोना का मुद्रा मांगू बोला ठहर जाइए अभी भी राजा रोग के हाथ में धनुषान है ना? राजा रघु के हाथ में धनुष बना है। चिंता मत करो प्रातःकाल आप ले जाना राजा रघु ने खजन सिंह से कहा सेनापति से कहा सेना तैयार करो कुबेर पर आक्रमण करना है चढ़ाई करनी है यह बात सुनते ही कुबेर ने रातो रात, रात खजाना भर दिया प्रात काल खजन सिंह आकर के महाराज आपके खजाना था तो सुवर्ण सुवर्ण मुद्रा से भर गया है राजा आकर देखता है को सौ के बुलाता ले जाओ सब वो ब्राह्मण कैसा ब्राह्मण था बोले हमको केवल चौदह लाख चाहिए एक पैसा भी नहीं चाहिए ज्यादा बोले तुम्हारे नाम पर ये आया तुम्हारे ही अधिकार है ये हमारा नहीं है राजा का नहीं है ये तुम्हारे नाम पर आया इसीलिए इसका अधिकार तुम्हारा है आरो ब्राह्मण कहते ये हमारा अधिकार नहीं हमारा केवल चौदह लाख का संकल्प है अभी करना कि हमको देता है तू जो भी कहते तुम ले जाओ उठाओ तो छोड़कर करके आता क्या, क्या? छोड़कर करके आता परंतु उसने उठाया नहीं आखिर में विद्वानों को बुला करके निर्णय किया इसको क्या करना चाहिए तो चौदह लाख उनको दो बाकी सब पृथ्वी में गाड़ ऐसे शिष्य थे गुरु दक्षिणा देने के लिए आ, आज वो गुरु के परंपरा के परंपरा की परंपरा है शिष्यों के परंपरा है त्याग की परंपरा है अभी पुस्तक का भी करना है हाँ अभी पुस्तक का <laughs> आप पुस्तक रूप धन आया आप, आप लोगों को थोड़ा दाम में दे रहे हैं छीन झपटे नहीं करना क्रम से लाइन लगा करके ले लेना कल का, के लिए नहीं रखना अभी ले जाना ना कल फिर समय बदल जाएगा आज, अच्छा आज का आज के अच्छा चलिए देखो हर साल आते हैं पुस्तक यहाँ नया नया पुस्तक नया नया, नया ये किताबे देखो इसमें एक ऐसा भिक्षु भिक्षुक है स्वामी शंकरानंद जिनके प्रशंसा महाराज जी ने बहुत पुस्तकों में लिखा बहुत पुस्तकों में है इनका ये प्रशंसा भिक्षु है भिक्षु भिक्षा करने खाने वाला मधु गोरी करके खाने वाला परंतु विद्वान प्रकांड विद्वान थे आ, जिनका प्रशंसा जिनका श्रेय महाराज जी ने बहुत बार बहुत पुस्तकों में लिखा है ये आप लोग कितना में मिलेगा मालूम है कितने कहा बीस का है आज दस का मिलेगा ये देखा बीस का है दस का मिलेगा दस नहीं दस एक दस होता है एक दस होता है कितना में मिलेगा दस से दस रूपया लेना जीवन सफल हो जाएगा ऐसा महापुरुषों का जोग दर्शन में कहा तो महापुरुषों का चरित्र चिंतन करने से आ, ये इसलोक परलोक के सब जो है ना कामनाएं मिट जाती है क्यों अभ्यास वैराग्या मन को निरोध करने के लिए अभ्यास और वैराग्य चाहिए तो महापुरुषों को चरित्रों का अभ्यास करोगे मनन करोगे फिर भी संसार से वैराग्य हो जाएगा अरे ऐसा नहीं बुढ़ापा में वैराग्य होगा क्या होगा अभी बैरा होने वाला नहीं है यो वो वैराग्य भी बचपन में होता है जवानी में होता है बुढ़ावा में नहीं होता है कितना भी धक्का देगा ना तो घूम पीट करके चले आओगे ये एक नाना नानी यह है बगीचा है तो धक्का दिया घर से तो नाना नानी में जाओगे तो नाना नानी में बैठ करके सहन को टुक टुक टुक टुक चले जाओगे हाँ ये देखो ये बैरग भिक्षु दूसरा है ईश्वर दर्शन जाने का कोई जरूरत नहीं है हर दुआ, ऋषिकेश बद्रीनारायण जाने का कोई जरूरत नहीं है मैं हूँ नर नारायण में तू आया बद्रीनारायण में हा? भगवान पूछते तू क्यों आया हा? मैं तो नर में हूं और तू ना आया बद्रीनारायण में नहीं आना जहां बैठे हो जहां सोए हो जहा लेटे हो हाँ हुआ देखो हम तुम्हारे साथ है ईश्वर दर्शन हो गया ईश्वर दर्शन हुआ कि नहीं अरे अरे यहाँ तक कम से कम बोलिए हो गया हाँ ईश्वर दर्शन करो ये कितना का है ईश्वर दर्शन कितना सस्ता है जंत का ये भी है Oh yeah, 10 रुपिया रुपिया, रुपिया दस रूपया में ईश्वर दर्शन होगा वहां जाओ ना पांच सौ रूपया हजार रूपया देकर लाइन खड़ा होगा लाइन में खड़ा रहना पड़ता है अरे यहाँ दस रूपया से ईश्वर दर्शन हो जाता है अभी तो यहां तो ईश्वर दर्शन दस रूपया में भी नहीं नीचे जाओगे दस रूपया यहाँ तो फोकत का हो गया अरे एक दूसरा ले आनंद उल्लास हाँ ये आनंद उल्लास है ये कितना बीस का है ये का है, हाँ? है। अरे बाबे <laughs> देखो पहले दिखाया न तीस वाला अब ये तीस का है तो तीस दिन में आपको तीस भाषण तीस प्रसंग आप पढ़ लेना धीरे धीरे पढ़ना एक दिन पढ़ोगे सिर दर्द करेगा एक दिन में कोई ग्रंथ पढ़ते ना सिर दर्द हो जाता है तो दो दो तो चाचा लाल एक एक पेज करके पढ़ना ये आनंद ही आनंद मिलेगा सुख और आनंद में अंतर है यह देखना तुम सुख चाहते हो आनंद चाहते हो ये तो बोला आनंद चाहते सुख है विनाशी आनंद है अविनाशी तो सुख चाहिए कि हमको आनंद चाहिए हाँ तो आनंद चाहिए तो ये पुस्तक जरूर लेना है आनंद उल्लास हाँ। अभी क्या करना है? हो गया बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय अभी हमारे श्री ग्रीष भाई जी आभार ज्ञापन करेंगे उसके बाद उसके बाद आप लोग पांच मिनट और बैठ जाइएगा तो हमारे विद्युत जनों का सम्मान होगा और उसके बाद आप लोग संतों को प्रणाम करके निकलिएगा पहले भी आभार ज्ञापन होगा श्री गिरीशाई जी हरिओम कुछ संतों के चरणों में वंदन समय की मर्यादा को देखते हुए खाली महाराज जी अध्यक्ष प्रवचन में महाराज जी ने बताया खाली एक ही बात मैं कह दूंगा मंत जी का उन्होंने विवरण किया मोह का अंत और बंबई का नाम दिया मोहमई तो महाराज जी मोह का अंत में मोहमई का अंत मत करना या प्रेमपुरी अलग है तो प्रेमपुरी में हमेशा आप उसी रीत से आते रहो ऐसे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं पूज्य संतों के द्वारा जो भी आशीर्वचन हमें मिला है वह हम हमेशा ग्रहण करें ईश्वर की दया है कि बाल्यावस्था में प्रेमपुर जी महाराज के साथ और बाद में युवावस्था में अखंडान जी महाराज अपने गणेशानंद जी महाराज विद्यानंदगी जी महाराज सत्य, सत्यमित्रानंद जी महाराज कई संतों के साथ रहने का हम सबको सौभाग्य मिला अभी यहां सब युवा संत आ रहे हैं जैसे पूज्य महंत जी महाराज हमारे बीच में विराजमान है रंगनाथ जी महाराज जी हैं तो ऐसे युवा संत है तो भले साठ के पार है मन लगता है कि और युवा हो रहे हैं क्योंकि और सुंदर शास्त्र का ग्रहण रोजाना यहां प्रवचन के माध्यम से हम सुनते हैं कुछ श्रवणान जी महाराज महाराज जी द्वारा 21 तारीख तक भिक्षु गीत इस विषय पर प्रवचन चल रहा है तत्पश्चात 22 तारीख से गिरीशानंद जी महाराज द्वारा प्रवचन होगा तीस तारीख को जैसे आज हमने गुरुपूर्णिमा का उत्सव मनाया ऐसे आनंद जयंती का भी उत्सव मनाएंगे संतों के ऐसे ही हमारे बीच में रहेंगे और गिरीशान जी महाराज भी उपस्थित रहेंगे और बहुत ही उसमें भी आनंद का आ, हम आशीर्वाद भी लेंगे अन्य जाहरात स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट आयोजित श्री चंद्रकांत भगवान सामान्य स्तुति भक्ति संध्या के अंतर्गत कल शनिवार श्री भावेश मेहता द्वारा भक्ति संगीत तथा तो प्रोफेसर श्री धरेन्द्र भाई लीलिया द्वारा मारु जीवन अंजलि था जो इस विषय पर कल सायं प्रवचन का सवा से साढ़े के दरमियान आज साठ सूद शुक्रवार गुरु पूर्णिमा 15 जुलाई आज के श्रेय स्मृति के यजमान है श्रीमती प्रेमलता बेनेमदानी श्रीमती सरस्वती देवी गोकुल प्रताश की ओर से स्वामी श्री अखण्ड जी महाराज के श्रीमती बेन, बेन मोतीलाल शोफ की ओर से गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में श्रीमती सरला बेन रघुनाथ गुप्ता की ओर से श्री रघुनाथ प्रसाद गुप्ता के स्मृति में तथा श्री अरुणा बेन विनोद विनोदभाई मर्चेंट की ओर से आपके जन्मदिन के अवसर पर आप या आपके परिवार के सदस्य उपस्थित हो तो पूछे महाराज जी से आशीर्वाद एवं प्रसाद ग्रहण करें जैसे बताया गया महाराज जी ने पांच मिनट के लिए हम जो भी यहाँ विधि है वह संपन्न होगी बाद में प्रेमपुरी के संपूर्ण शिस्त को देखते हुए पहले बहने माताएं क्रम से आएगी आ, गुरु पूजन करके के बाद संतों का आशीर्वचन लेगी बाद में पुरुष वर्ग आएगा हरिओम